It's a lot of art. It's mm a -hmm. part of me. परिभाषा बैये होते बिरोधन चित्त वित्ती पंच चित्त वित्ती विरोधन ठीक ही अवस्थाए कितनी है? चित्त की अवस्था पाच काही चित्तम एक एक और, है। एक ठीक एक ऑफर एक ऑर ठीक आधी कितने प्रकार की अशी चलरा से, चल से समाधी चित्त की सभी में होती वैसे वो भी ठीक है, आपका उत्तर गलत नाही आहे समाधी जो सम्रज्ञात असमप्रज्ञा दो समाधिया हा वो एक थोड़ी सी एडिशनल बात है कि समाधि चित्त की सभी अवस्थाओं में होती है लेकिन योग सभी अवस्थाओं में नहीं होता योग दो ही अवस्थाओं में होता है एकाग्र और निरुद्ध में एकाग्र में सम्प्रज्ञात योग और निरुद्ध में अर्थयोग अब इसी योग का नाम समाधि है तो हम इसको सम्प्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों नाम से कह सकते हैं ठीक है योगाभ्यास करणे लाभ क्या है जो सूत्र मे बो अभ्यास का फल क्या है द्रष्टु स्वरूप अवस्था करा अर्थ हुवास द्रष्टा के स्वरूप मे अूप द्रष्टा प्रकार के जीवात्मा जो स्वरूप हक्रमण प्रतिसंक्रमाण हुद्ध है आनंद है ठीक हीवात्मा स्वरूप मे स्थिती होती हैर दुसरा दूसरा जो असजत योग ही प्राप्ती होऊन पण काय ईश्वर ईश्वर अच्छा ईश्वर का स्वरूप हमे पता चल गया। जीव काल गे लाभ लाभा है हमारे अंदर जाने वाला जो की सुख आहे परशान करे परेशानी चे दूर हो से द जे उदाहरण बकैजी उनकी पचास लाख का नुकसान होगा स्वयं मे और जो व्यवहार चल रहा है उनकी वृत्तियों में भेद नहीं कर पा रहे थे इस कारण में बहुत रुचि हो गई अच्छा इस समाधि से ईश्वर की अनुभूति कर ली फिर उसका अंतिम सबसे अंतिम फल क्या है अंत में क्या होगा और यहां तक आपकी और कोई शंका हो तो बोलिए कोई प्रश्न हो यहाँ तक के कल तक के पाठ में कोई प्रश्न हो तो बताइए केवल हम जैसे लोगों के लिए बिना जो संप्रजीवनमुक्त होते ॲसी नाही होती जो अभि योग के बारे विशेष नाही जनते नीचे नाही निगे पीचे बैठ सलो आपा तत्वज्ञान नाही हुआ कुछ ऊचा वैराग्य नाही हुआो की स्थिती है वृत्ती सार्वभम उनको ऐसा लगता है जो उच्च तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुके और वैराग्य प्राप्त कर चुके वो तो व्यवहार काल मे आपल्या विज्ञान कोण को, को वैराग्य कोडते नाही वकडे रखते वैराग्य कोोडते इलेक्स्तर नीचे नाही आयगा जे इनका स्तर पहिले वेळे दुखी होते रहेंगे राग द्वेष अविद्या सुखी दुखी ऐसे उनका स्तर ऊंचा नीचा होता रहेगा बाकी वो जो अच्छे ऊंचे स्तर वाले होंगे वो उनको कोई समस्या नहीं है वो अपना स्तर बनाए रखते हैं और वो हर समय सावधान रहते हैं इसलिए उन पर इन सांसारिक घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता वो इनको रोक हैं और कोई प्रश्न हो तो बताइए आगे चले चलिए अब सूत्र पांच चलेगा चार तक हो गया पांच की भूमिका में लिखा है बोलिए ता, ता पुनह, पुनः निरोद्धव्या निरोद्धव्या बहुत्व सती बहुत्व सती चित्त चित्त ता मतलब वे सब संस्कृत में स्त्रीलिंग तत्शब्द का स्त्रीलिंग सा ते ताह बहुवचन वे सब कौन वृत ताह वृत वे सारी वृत्तियां जिनको रोकने के लिए बताया था ताह पुनः निरुद्ध वो वृत्तियां रोकने योग्य उनको रोकना चाहिए जिन वृत्तियों को रोकना चाहिए वे बहुत सारी हैं यूं तो हजारों की संख्या में बहुत सारी वृत्ति है जिनको रोकना है फिर भी उनको बहुत सारी वृत्तियों को समझने के लिए उनके पांच विभाग बनाएंगे कुछ विभाग बनाने से बात जल्दी समझ में आती है आइए आइए माता जी आइए आइए वहीं बैठे पीछे कुर्सी पर आपका स्वास्थ्य कैसा है ठीक है बहुत अच्छा वे जो वृत्तियां हैं चित्त की वृत्तियां बहुत सारी हैं फिर भी उनको समझने के लिए संक्षेप में कुछ भागों में बांटेंगे ताकि आसानी हो जाए समझने में तो बहुत होने पर भी चित्तस्य चित्त की अब इसके साथ सूत्र को जोड़ेंगे चित्त वृत्तय सूत्र पांच बोलिए वृत्त वृत्त पंचत क्लिष्टा क्लिष्टा वृत्तियां जो है सूत्र का अर्थ है वृत्तय वृत्तियां चित्त से चित्त की वृत्तियां जो रोकने योग्य हैं जिनको रोकना है जिनको रोकने का नाम योग है या समाधि है वे चित्त वृत्तियां पंचतिय पांच प्रकार की है और दो उनके स्वभाव हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये दो उनके स्वभाव हैं क्लिष्टाक्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां पांच प्रकार की हैं दो उनके स्वभाव हैं क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी ये वृत्तियां रोकने योग्य हैं इनको रोकना चाहिए पांच प्रकार की वृत्तियों को इनको रोकने का नाम समाधि है योग है ऐसे पढ़ेंगे क्लेशेतु का कर्माशय कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लेश हेतु कहते हैं क्लेश है कारण जिनका हेतु का कारण जिनका क्लेशों के कारण से उत्पन्न होने वाली वो हुई क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता कर्म का आशय आशय माने समुदाय जैसे जलाशय जलाशय का अर्थ है जल का समुदाय तालाब उसको जलाशय कहते हैं जहां खूब सारा जल भरा हुआ है उसको जल का भंडार उसको जलाशय कहते हैं तो कर्माशय कर्मों का जो भंडार है वो कर्माशय हो गया कर्माशय प्रचय प्रचय माने उसका संग्रह कलेक्शन इकट्ठा होते है ना उसमें वो क्षेत्रीय भूत है कारण रूप है क्लेशों से उत्पन्न होती हैं कर्मों को उत्पन्न करती हैं क्लेशों से उत्पन्न होती हैं कर्मों को उत्पन्न करती हैं तो क्लेश से उत्पन्न हुई और फिर कर्मों को उत्पन्न करती है ये करने वाली तो ये बीच में आ गई इधर क्लेश इधर कर्म बीच में वो वृत्तियां ठीक है ऐसी जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं क्लेशों से उत्पन्न होती हैं कर्मों को उत्पन्न करती हैं वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं ये कैसी होती हैं आगे बताते हैं ख्याति विषया ख्याति विषय गुणाधिकार गुणाधिकार विरोधि विरो अक्लिष्टा अक्लिष्टा दूसरी जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो कैसी वो कहते हैं ख्याति विषय वो ज्ञान विषय वाली तत्व ज्ञान विषय वाली ये क्लेश विषय वाली थी ऐसे, क्लेशों से उत्पन्न होती थी ये तत्व ज्ञान विषय वाली है ख्याति शुद्ध ज्ञान से उत्पन्न होती है और गुणाधिकार विरोधिन्या गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली है गुण से सत्वरजतम प्रकृति के जो तीन पार्ट है सत्वरजतम इनका नाम है गुण और गुणों का जो अधिकार है अधिकार का मतलब दबाव प्रेशर एक व्यक्ति को मना कर रखा है तुम्हें जलेबी नहीं खानी फिर भी वो बाजार में जाता है और देखता है गरम गरम जलेबी बन रही है फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो कहता है भाई सौ ग्राम जलेबी दे ही दो अब मैं बनती हुई देख रुक नहीं सकता कहीं समोसा बन रहा है गरम गरम तो उसको देख व्यक्ति रुक नहीं सकता वो कहता बस दे ही दो।, दो समोसे तो दे ही दो तो वो क्यों नहीं रुक पा रहा यह गुणों का दबाव है ये रजोगुण तमोगुण का उस पर दबाव है जो बेचारा उसको रोक नहीं पा रहा अपने आप को रोक नहीं पा रहा उस चीज से फिर भी वो कहता है मुझे मना है डॉक्टर ने मना कर रखा है तो भी मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को खा ही रो खा ही लूंगा लाओ लाओ दे दो यह गुणों का दबाव इसका नाम है गुणाधिकार और ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं यह गुणाधिकार की विरोधी नहीं है उसका विरोध करती है गुणों के जो प्रेशर है दबाव उसका विरोध करती है उसको हटाती है और वैराग्य की ओर ले जाती हैं तत्व ज्ञान से उत्पन्न होती है वैराग्य की ओर ले जाती है मोक्ष की तरफ ले जाती है निष्काम कर्म की ओर ले जाती है ये है अक्लिष्ट वृत्तियां जैसे यज्ञ करना ध्यान करना स्वाध्याय करना सत्संग करना चिंतन मनन करना विचार करना तो ये सारे काम हमको वैराग्य की ओर ले जाएंगे और जो वृत्तियां इन कर्मों को पैदा करती हैं वो है अक्लिष्ट वृत्तियां और वो दूसरी थी क्लेश से उत्पन्न होने वाली झूठ छल कपट चोरी बेईमानी ऐसे कर्मों को जो पैदा करती है वृत्तियां ऐसे विचार जो बुरे कामों को पैदा करते हैं और रागद्वेश वो उत्पन्न हो रहे उनका नाम है क्लिष्ट वृत्तियां तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया ना जो बंधन में फंसाती हैं वो क्लिष्ट वृत्तियां जो मोक्ष की ओर ले जाती हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियां हाँ जी गुणाधिकारी जो संप्रजा योग स... रज, रज और तम के विरोध करेंगे सॉरी रज, रज और का जो दबाव है उसको रोकेंगे और असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात में तीनों को हटा देंगे असंप्रज्ञात में वैसे सत्वगुण को तो नहीं हटाएंगे वो तो बना ही रहेगा लाभले बंद करदे लाभ का मतलबर हमारी अभिरुचि होगी अब रुचि ईश्वर मे हो कार्यमेको सत्वगुण निच सहयोग दे परंतु हम सीधा सत्वगुण का सुख नाही लगेस ईश्वर का सुख लगे असत्रज्ञा मेगुण का सुख लगे रज रतामको दबाय रखेंगे क्यो हानिकारक दोन रज र तम वीको तो दबान होगा अक्लिष्ट वृत्तो रोकना व्यवहार मे व्यवहार मे अक्लिष्ट वृत्तो कोकणा हा व्यवहार मे दस घटे बारा घंटे जो दिन भर काम करते सम क्लिष्ट वृत्तो को कोलिष्ट कोरोना अक्लिष्ट नाही रोकना और जे उपासना मे बैठेंगे तब दोन कोरोना क्लिष्ट भी अक्लिष्ट तब को रोकना क्यूकी सबको रोकने काम ही व निरोध आहे योग आहे चित्त वृत्ती निरोधा ये पांच व्यक्तियां उपासना में सबको रोक देना चाहे क्लिष्ट हो या अक्लिष्ट हो अभी व्यवहार में अक्लिष्ट को चालू रखना यज्ञ करना संध्या करना ध्यान करना उपासना सेवा परोकार दान दया आदि आदि अच्छे अच्छे काम करना व्यवहार में इनको चालू रखेंगे उपासना में इस सबकी योजना भी बंद उपासना में ये सब नहीं करेंगे दोनों बंद ठीक है तो ये गुणाधिकार का मतलब जो गुणों का दबाव है जो हमें भोगों में प्रवृत्त करता है भोगों की ओर ले जाता है ये है गुणा भोगों में प्रवृत्ति तो अक्लिष्ट वृत्तियां इसका विरोध करती हैं। भोग की तरफ मत जाओ योग की तरफ चलो ईश्वर की तरफ चलो संसार में मत फसो। ऐसी ये अक्लिष्ट वृत्तियां ठीक है आगे चले पढ़िए क्लिष्ट प्रवाह क्लिष्ट प्रवाह पति का अक्लिष्टा अक्लिष्टा अब कहते हैं जो क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है सुबह से आदमी उठा और फिर राग द्वेश योजना छल कपट झूठ ये करना वो करना सांसारिक बातें प्लानिंग करता रहता है वो ये क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है ऐसी सारी योजनाएं चलती हैं उसकी कि बस संसार में राग द्वेष में ही फंसा रहे खाने पीने पैसे कमाने में और इधर उधर व्यापार में ही उलझा रहे तो ये सारी योजना उसकी चलती रहती है यह है क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह अब इस प्रवाह में पतिता बीच में आ पड़ी अक्लिष्ट आ बीच में अक्लिष्ट शुरू हो जाती है उसको ब्रेक लग जाती है और दूसरी शुरू हो जाती है थोड़ी देर उसने 10 मिनट पंद्रह मिनट आधा घंटा तो ये सोचा भाई ये खाना है वो खाना है ये सामान खरीदना है ये शॉपिंग करनी इतना कर के फिर उसने सोचा चलो थोड़ा सा ध्यान भी कर ले दिन भर चलता ही रहेगा चलो थोड़ी देर तो ध्यान कर लें कुछ तो शांति मिलेगी ऐसा उसने एक विचार उठाया ये अक्लिष्ट वृत्ति है यह क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में बीच में अक्लिष्ट आ जाएगी और जब आ जाएगी तो उसका स्वरूप अक्लिष्ट ही रहेगा वो क्लिष्ट नहीं होगी अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहेगी क्लिष्ट वृत्ति, वृत्ति क्लिष्ट ही रहेगी सोना सोना ही रहेगा चांदी चांदी ही रहेगी पीतल पीतल ही रहेगा सोना पीतल नहीं बनेगा पीतल सोना नहीं बनेगा वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेगा तो यहां यही कहना चाहते हैं कि अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहेगी और क्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट ही रहेगी वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ेगी लेकिन क्लिष्ट के प्रवाह में बीच बीच में अक्लिष्ट भी आती रहेगी और इससे उल्टा भी हो सकता है अक्लिष्ट का प्रवाह चल रहा हो तो बीच में क्लिष्ट भी घुस जाएगी आ, वो भी आ सकती है आप अच्छी तरह बैठे शांति से और अच्छी बात कर रहे हैं सत्संग की चर्चा कर रहे हैं और इतने में फोन आ जाएगा और वो आपको उल्टा से बोल देगा फोन में और आपकी क्लिष्ट वृत्तियां शुरू हो जाएंगी वो अक्लिष्ट वाला प्रवाह टूट जाएगा और क्लिष्ट वृत्तियां फिर शुरू हो जाएंगी बीच में ऐसा भी हो सकता है तो ये बताया अभी तो इस पंक्ति में कि उसका स्वरूप नहीं बदलेगा जो भी जैसी वृत्ति है उसका स्वरूप वैसा ही रहेगा अक्लिष्ट है तो अक्लिष्ट क्लिष्ट है तो क्लिष्ट आगे पढ़िए क्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्टा अक्लिष्टा भवंती अक्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्ट आई अब कहते हैं कि क्लिष्ट के छिद्रों में अक्लिष्ट उत्पन्न हो जाती है क्लिष्ट वृत्तियां चल रही है। बीच में छेद हो गया तो अक्लिष्ट शुरू हो जाएंगी और फिर आगे कहा अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्ट अक्लिष्ट चल रही हैं तो क्लिष्ट घुस जाएंगी क्लिष्ट चल रही हैं तो अक्लिष्ट घुस जाएंगे यह दिन भर चलता ही रहेगा जो भी चल रही है बीच में दूसरी आती रहेंगी वो अटती रहेंगी आती रहेंगी बदलती रहेंगी लेकिन रहेगी वैसी की वैसी जो जैसी है वैसी ही रहेगी तथा जातीय का संस्कारा वृत्तिरवे संस्कार तो जैसी जैसी वृत्तियां उठी क्लिष्ट या अक्लिष्ट जैसी भी उठी तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी रेव क्रियां उन उन वृत्तियों व्रित्ति से उसी उसी प्रकार के संस्कार बनेंगे क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं तो वैसे खराब संस्कार बनेंगे रागद्वेशे अक्लिष्ट चल रही हैं तो अच्छे वैराग्य के संस्कार बनेंगे तत्वज्ञान के मोक्ष के उस तरह के जैसी जैसी वृत्तियां होंगी उसी के अनुसार उसी उसी प्रकार के संस्कार उत्पन्न होंगे फिर कहते हैं संस्कार वृत्त है है। और फिर वो जो संस्कार बनेंगे उन संस्कारों से फिर वैसी वैसी वृत्तियां पैदा होंगी वृत्तियों से संस्कार संस्कारों से वृत्तियां यदि क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, तो उससे खराब संस्कार बनेंगे और उन खराब संस्कारों से फिर क्लिष्ट वृत्तियां ही पैदा होंगी वैसे ही पैदा होगा तो वो चक्कर चलता रहेगा वृत्ति से संस्कार संस्कार से फिर वृत्ति फिर उस वृत्ति से फिर नया संस्कार फिर नए संस्कार से नई वृत्ति फिर उस वृत्ति से फिर नया संस्कार उस संस्कार से नई वृत्ति ये चक्कर चलता रहेगा सारे दिन यदि अच्छी अच्छी वृत्ति चल पड़ी तो उससे अच्छे संस्कार बनेंगे अच्छे संस्कारों से फिर अच्छी वृत्ति बनेगी अच्छी से और नहीं अच्छे संस्कार संस्कारोर भी अक्र चलेगा. बुरे का बुरा चलेगा, अच्छे का अच्छा चलेग क्लिष्ट वृत्तो का खराब चक्र चलेगा अक्लिष्ट का अच्छा चक्र चलेगा इस तर चलेग इसो आगे पडते एवढ वृत्ती संस्कार वृत्ती संस्कार चक्रम चक्रम अनिषमिशम अवर्तते आवर्त इस प्रकार से वृत्ति और संस्कार का ये चक्र लगातार चलता रहेगा अनिशम नास्ती निशा तद अनिशम निशा कहते हैं समाप्ति रात्रि वैसे निशा का अर्थ रात्रि तो सभी पहचानते निशा रात्रि को कहते हैं तो रात्रि दिन खत्म हो गया रात हो गई दिन समाप्त हो गया तो निशा का एक अर्थ रात्रि है और निशा का दूसरा अर्थ समाप्ति अनिशम जिसकी समाप्ति नहीं है कोलता राहता ही नाही वृत्ती संस्कार चक्र चोबीस घंटे चलता रुकताही नाही इस त्रियो से संस्कार संस्कारो से वृत्तिया य चक्र लोक चलता रहता है। दिन राहत चलता राहता रुकताही नाही अहर निशम सेवा महेक टेलिफोन विभाग वारे लिखते अहर <laughs> निशम सेवा महेक हम चौबीस घंटे सेवा करते छुट्टी नाही होती जब मर्जी फोन करू चोबीस घंटे सर्वस चालू तो इनकी चोबीस घंटे सर्वस चालू वृत्ति संस्कार चक्र की तद एव भूतम भूत चित्तम चित आत्मकल आत्मकल व्यवतिष्ठते प्रलय वा तो इस प्रकार का चित्त जिसमें ये चक्र चल रहा है वृत्ति संस्कार चक्र जिसमें चल रहा है वो जो चित्त है उसी चित्त में ये सारा काम हो रहा है वृत्तियां उठ रही हैं फिर संस्कार बन रहे हैं फिर और वृत्तियां उठ रही हैं फिर और संस्कार बन रहे हैं ये सारा जो चक्र चल रहा है जिस चित्त में ऐसा वो चित्त जब अवसित अधिकार हो जाता है अधिकार समाप्त हो गया अवसान माने समाप्ति उस अवसान से अवसित बनाया समाप्त हो गया वृत्य लगा समाप्त हो गया जब इस चित्त पर गुणाधिकार समाप्त हो जाता है भोगों की ओर जो प्रवृत्ति थी था गुणाधिकार जब यह समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा चित्त शुद्ध हो जाएगा कैसे हो जाएगा आत्मकल्पेन आत्मा के समान शुद्ध हो जाएगा आत्मा शुद्ध बताया था चितिशक्ति या परिणाम निशुद्धा छंत आ चे चार। तो आत्मा जैसे शुद्ध है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो ये चित्त भी आत्मा के समान शुद्ध हो जाएगा और इस जैसे चित्त जो शुद्ध होगा उसका निर्माण की दृष्टि से कौन सा गुण इसमें सबसे अधिक है सत्व गुण तो यह अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा तो सत्व प्रधान हो जाएगा और सत्व हमको भोगों में नहीं फंसाता है वो हमको वैराग्य और मोक्ष की तरफ ले जाता है इस प्रकार से चित्त शुद्ध हो जाएगा और बस शुद्ध होकर के अपना स्थिर रहेगा सत्वगुण की वृद्धि हाँ सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए रज और को रोकना चाहिए उसको दबाना चाहिए उसको हटाना चाहिए यह संस्कार चक्र तो चलता ही रहता है इस चक्र को देखना है सारे दिन और इससे संघर्ष करना है रजोगुण के तमोगुण के जो विचार संस्कार उठेंगे वृत्तियां उठेंगी उनको रोकना है इसका नाम है चित्तवृत्ति निरोधा ये चित्तवृत्ति निरोध चौबीस घंटे चलता है सिर्फ आधा घंटा ध्यान के समय नहीं वो तो एक अलग ढंग है आधा घंटा आंख बंद करके बैठो एक घंटा आंख बंद करके बैठो ये तो एक थोड़ा सा आंख बंद करण्या थोडासा काम है बाकी तो ये सारा दिन चलता व्यवहार मेनगुण बोलते वुनिया बोलती दुन्या सात्विक रेना संसार की बासारे ॲस बोलते है। बंद होती नाही बॅटरी डाऊन दुनिया तो कुछी बोलती वोलेगी वो उसकी चिंता नाही समज रे की ऋषी रोग क्या कहरे सच्चाई क्या हम हमारा जीवन क्या है उसमें हमको कैसे जीना है कैसे आगे बढ़ना है हमें तो यह समझना है तो ऋषि लोग यह बता रहे हैं कि भोगों की जो प्रवृति है उसको रोकना है और जब यह भोगों की प्रवृति रूक जाएगी तो चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा आत्मकल्पेन आत्मा के समान शुद्ध हो जाएगा अपने सत्व स्वरूप सत्वप्रधान स्वरूप में आ जाएगा और फिर ये तो अभी हुई जीते जी जिते जी व्यक्ति जो भी आप पूछ रहे थे ना जिनका ऊंचा स्तर बन गया जिनका ऊंचा स्तर बन गया वो वृत्ति सारूप में नहीं आएंगे उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा वो तो स्थिरता में रहेंगे प्रधान अवस्था में रहेंगे हमेशा ईश्वर को छोड़ेंगे ही नहीं और ईश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण उनकी तो व्यवहार में भी अक्लिष्ट वृत्तियां ही चलती रहेंगी जो कि उसमें बाधक नहीं है, और उन वृत्तियों के चलने से चित्त बिल्कुल शुद्ध रहेगा साफ सुथरा फिर धीरे धीरे धीरे वो जो पुराने संस्कार हैं अविद्या के काम क्रोध के पांच क्लेशों के वो धीरे धीरे सारे नष्ट हो जाएंगे जब पूरे नष्ट हो जाएंगे तब फिर मोक्ष हो जाएगा तब क्या होगा चित्त का प्रलयवा गच्छति फिर चित्त प्रलय को प्राप्त हो जाएगा अर्थात विनष्ट हो जाएगा व्यक्ति का मोक्ष हो जाएगा शरीर भी छूट जाएगा मनिद्रिया भी चित्त भी सब कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर कुछ नहीं बचेगा तो इस प्रकार से ये वृत्ति संस्कार चक्र की व्यवस्था बतलाई तो ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं जो इस सूत्र में बताई पांच प्रकार की वृत्तियां हैं क्लिष्ट भी होती हैं अक्लिष्ट भी होती हैं इनको रोकने का नाम योग हो उपासना काल में दोनों को रोकना है क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी और व्यवहार काल में क्लिष्ट को रोकना है अक्लिष्ट चालू रखना ठीक है आगे चले हो गया हाँ जी जब शिक्षण की शुद्धि व्यवहार संस्कार बनेंगे, बनेंगे संस्कार तो बनेंगे पर वो बाधक नहीं होंगे अक्लिष्ट वृत्तियों के जो संस्कार बनेंगे वो वैराग्य में मोक्ष में बाधक नहीं होंगे हमको तो बाधकों को दूर करना इसलिए व्यवहार काल में क्लिष्ट वृत्ति चले और उसका संस्कार चले वो बाधक उसको रोकना है. तो व्यवहार काल में भी मे रोकणे का काम चालू रखेंगे क्लिष्ट को तो दिन भर रोकेंगे को चालू रखेगे उपासना मे दोन को बंद कर अक्लिष्टी सारी वृत्तियो कोण करक्षकार को। योग्य पदार्थ हैस साक्षात्कार, है, साक्षात्कार करेगे इन वृत्तो कोरोके उपासना की बामीजी अगरिष्ट मृत्यू सेवा कि सेवा करना है और ये करणारी चलते रती वम मे हा दिन मे करते ना सेवा दिन में सेवा सेवा की योजना भी बना सकते उपासना केवा के नाही करणे उपासना के समय उसकी योजना भी बन उपासना समोर कोये सगळं आप बैठे ध्यान में और सेवा की योजना बना रहे हैं कि कल कौन गुरुजी आएंगे उनको क्या खिलाना है क्या सामान लाना है कहाँ बिठाना है कौन सा रूम देना है उपासना में यह नहीं करना उस समय इसको बंद रखना है उपासना पूरी कर लो फिर बैठ के सोचो या पहले सोच लो कि क्या व्यवस्था करनी है कहां बिठाना है कौन से कमरे में उनको सुलाना है क्या भोजन मंगाना है क्या फल मंगाना है वो या तो पहले से प्लानिंग कर लो फिर बैठो ध्यान में या पहले ध्यान निपटा लो बाद में योजना बनाओ उपासना ध्यान के समयोजना बनली चो कित अच्छा योजना, योजना होय काम नाही करणारय बस भी नम लागू होगा ना हवन करते मंत्र बोल बिलकुल ठीक बा मन मी दूसरा विचार चलेगा तो हवन भी गडबड होयगा मंत्र बोलते बोलते भूल जायगे अटक जायगे दो चार मंत्र छूट जायगे कुठ का कुछ बिगाड होगा इलिये वी एक समेंट एक काम कोणा जिस काम को कर रहे हैं उसी में पूरा मन लगाना है पूरी एकाग्रता उसी कार्य में रहनी चाहिए इस तरह से कार्य करना है अब छठे सूत्र की भूमिका बोलिए ता क्लिष्टाश क्लिष्टा अक्लिष्टा तो कहते हैं ता क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाच वृत्तय पंचधा वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां पांच प्रकार की पर यह तो बताया ही था वो पांच प्रकार की वृत्तियां कैसी हैं उनके नाम बताएंगे उनके नाम ये हैं बोलिए है, प्रमाण विपर्यय विकल्प विकल्प, विकल्प निद्रा स्मृतय स्मृत वे पांच प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां ये हैं ये है। उनके नाम हो बस नाम ही बताने थे एक का नाम प्रमाण दूसरी का विपर्य तीसरी काल चौथी का निद्रा पाचवी स्मृती होगा सूत्रार्थ इस भाष्य कुठ आहे बस सूत्र ही केवळ भाष्य होगा सूत्रार्थ अब सा सूत्र अब एक, -एक वृत्ती का स्वरूप बलायंगे प्रमाण वृत्ती प्रमाण व्याख्या करेगे अभियाही बारीवारी अब यंग प्रमाण क्या है विपर्य क्या विकल्प क्या है एक एक की परिभाषा बताएंगे तो अगला सूत्र सात बोलिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान अनुमान, अनुमान आगमाह प्रमाणानी प्रमाण की परिभाषा है प्रकर्षेण मीयते ज्यायते अन जिस साधन से किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाए प्रकर्षण अर्थात ज्यय थे, अर्था थे। कशी वस्तु का स्वरूप ठीक ठिक जे जि साधन सेस साधन काम है प्रमाणन न्याय दर्शन मे है प्रमाणो का उशी के आधार पे मी थोडी परिभाषा आपने रखी की जिस साधन से किती वस्तू का स्वरूप अच्छी तर समजलेत ठीक ठिक जनलेते प्रमाण बोल जैसे आख सेखते से कि समने पुस्तक रखीये पुस्तक को जानने का साधन क्या हुआ आंख तो आंख जो है ये प्रमाण है आंख से हमने ठीक ठीक जाना क्या वस्तु रखी अगर ऐसे ही बिना देखे आंख बंद करके ऐसे ही तुक्का मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई क्या रखा है बिना ही देखे बोल दिया हां वो डिब्बा रखा है भाई पहले देखो तो सही क्या रखा है ऐसे बिना देखे कैसे बोल रहे आप तो इसलिए वहां साधन से देखना पड़ेगा कि वहां क्या रखा है जिस साधन से किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाएगा उस साधन का नाम प्रमाण है अब न्याय दर्शन आगे कहता है कि कहीं कहीं तो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं और कहीं कहीं उस साधन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का नाम भी प्रमाण है हाँ कहीं तो साधन का नाम प्रमाण है और कहीं साधन से जो ज्ञान मिला उस ज्ञान का नाम भी प्रमाण है जब ये आंख साधन है और वस्तु सामने रखी है पुस्तक तो आंख से हमें पुस्तक का ज्ञान हुआ जो पुस्तक है उसको बोलते हैं प्रमेय क्या बोलेगे प्रमेय प्रमेय उसको कहते हैं प्रमाण से जो वस्तु जानी गई जो वस्तु जानी गई उस वस्तु का नाम प्रमेय जानने योग्य प्रमेय प्रमाण जानने का साधन अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ यह एक वस्तु रखी है इस ज्ञान का नाम है प्रमिति क्या नाम प्रमिति प्रमिति रीति ज्ञानो तो आंख प्रमाण है पुस्तक प्रमेय है और प्रमिति यह है कि यह सामने एक पुस्तक रखी है यह जो ज्ञान हुआ इसका नाम है प्रमिति तो एक घटना में आंख साधन है और वो ज्ञान प्रमिति है दूसरी घटना में वो जो प्रमि थी उसको हमने मान लिया प्रमाण तो उससे जो अगला स्टेप होगा वो प्रमिति बन जाएगी हमें पता चल गया योग दर्शन रखा है अब हम इससे अगला स्टेप क्या लेंगे भाई इस पुस्तक को हम उठाएं या न उठाएं हमको पाठ पढ़ना है तो इस पुस्तक को उठाएं या न उठाएं ये जो अगला स्टेप है इसका नाम है प्रमि तो हमें ज्ञान हुआ कि ये योग दर्शन की पुस्तक है ये ज्ञान हो गया अब ये फरमान बन गया अगला स्टेप उठाने में कि इस पुस्तक को खोले या ना खोलें अगर वहां पर लिखा है घरेलू औषधियां और पाठ पढ़ना योग दर्शन का तो फिर आप अगला स्टेप क्या लेंगे भाई इस समय तो ये पुस्तक नहीं खोलनी चाहिए ठीक है तो वो अब प्रमिति बनेगी कि इस पुस्तक को खोले या नहीं खोले अगर योग दर्शन में तो खोलो और घरेलू औषधियां लिखा है तो ये मत खोलो यह प्रमृति बन जाएगी इसको खोले या नहीं खोले पुस्तक को प्रवित प्रमाण पड़ेगा जो ज्ञान है हमें ज्ञान हुआ कि यह योग दर्शन है इस ज्ञान के आधार पर हम अगला कदम उठाएंगे कि इस पुस्तक को खोले या ना खोले आपने पुस्तक खोली पाठ पढ़ने के लिए क्यों खोली क्यों इसलिए खोली कि अब योग दर्शन का पाठ पढ़ना है इसलिए खोली तो ये, ये कैसे पता चला कि यही पुस्तक इस, इस ज्ञान से पता चला जो आपने आंख से देखकर ज्ञान किया कि इस पुस्तक का नाम योग दर्शन हैर सम पाठ योग का पडना पुस्तक खोलनी जो आपण डिसिजन लिया, यही लिया? ये ये की इस यही पुस्तक खोलनी दुसरी नाही कस आधार परिया ज्ञान के आधार परि योग दर्शन की पुस्तक है पुस्तक खोलली यदी आपण ना होणसी पुस्तक आहे तो आप कैसे खोल ज्ञान साधन बना तो जो साधन बनेगा ज्ञान वनेगा प्रमाण औरसे जो अगला कदम होगा वो होगा तो प्रमिती व प्रतीन और आधार मे कुठ फरक या एकही साधन और आधार इस एगल से एक ही हो सकता है कहीं अलग प्रसंग मे अलगी हो सकतेस प्रसंग मे ज्ञान और आधार एक ही बानाथक ठीक आहे और ये प्रमाण प्रमेय बदलते भी रहते हैं एक घटना में जो प्रमाण है अगली घटना में वो प्रमेय बन जाएगा एक घटना में जो प्रमेय है अगली घटना में वो प्रमाण बन जाएगा आपने तराजू पर कुछ अखबार तोड़ लिए दो किलो बहुत सारे डेरी थी तो बाट था दो किलो का एक पलड़े में दो किलो का बाट रखा दूसरे पलड़े में कुछ अखबार रख दिया और तोड़ लिया कितना भार हुआ दो किलो फिर आपने क्या किया इस घटना में बाट तो है प्रमाण अखबार है प्रमेय फिर आपने वो 2 किलो अखबार जो तुल गए वो उठा के यहाँ बाट के साथ जोड़ दिए अब ये दो किलो जो अखबार थे ये पहले था प्रमेय जब इसको तोल रहे थे अब इसको उठा के बाट के साथ रख दिया अब ये प्रमाण बन गया और अगले चार किलो अखबार यहां रख दिए ठीक है ना तो जो पहले दो किलो अखबार प्रमेय था अगली घटना में वो प्रमाण बन गया द किलो अखबार और किलो बाट अब चार किलो भार इधर होगा इधर जितने अखबार बराबर तुल किलो होते नये अखबार प्रमेय जो अखबार तुल चुके वन जायगे प्रमाण प्रमाण प्रमेय बदलते राहते किलो अखबार है प्लस मे किलो का बाट हा जो बन दो प्लस दोन हा प्रमाण अभि प्रमाण बन जाय अगले कार्य इस तरह से ज्ञान भी प्रमाण होता है कहीं और ज्ञान प्राप्ती का जो साधन है नेत्र श्रोत्रादी इंद्रिया वी प्रमाण होते प्रमाण की बाई ये सूत्रकार कहते की तीन प्रकार के प्रमाण वृत्ती है प्रमाण वृत्ती के तीन विभेद भेद है तीन भाग सूत्र सा बोल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अनुमान, अनुमान आगमाह प्रमाण संस्कृत भाषा में नियम है कि जब तीन या तीन से अधिक हो तो बहुवचन हो जाएगा एक वस्तु के लिए एक वचन दो के लिए द्विवचन तीन और तीन से अधिक दोवचन अब इसमें है तीन प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इसलिए बहुवचन हो जाएगा तो तीनों शब्दों को जोड़कर समास कर दिया और बहुवचन लगा दिया प्रत्यक्ष अनुमान आगमह यह बहुवचन हो गया और प्रमाणानी ये भी बहुवचन है तो सूत्र का बना प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण होते हैं तीन प्रमाण है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इन तीनों को मिलाकर एक वृत्ति हुई प्रमाण वृत्ति प्रमाण वृत्ति हो भी पांच में से पहली व्याख्या भाषण इंद्रिय प्रणाली कया इंद्रीय प्रणाली कया चित्त बाह्यस्तु बाह्यस्तु उपरागात तद्विषया तमान्य विशेषात्मनो सामान्य विशेषामनो अर्थस विशेष अवधारण प्रधान अवधारण प्रधान वृत्ती प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण य प्रत्यक्ष प्रमाण की बाब बता रे प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं, कहते हैं इंद्रिय प्रणाली कया इंद्रियों की पद्धति से प्रणाली से पद्धति से आंख से देखा कान से सुना नासिका से सूंघा रसना से चखा ऐसे इंद्रियों के माध्यम से चित्त से चित्त का मन का योग दर्शन में चित्त और मन दोनों नाम एक ही वस्तु के ठीक चित्त का अथवा मन का चित्त और मन दोनों नाम एक ही चीज के है बाह्य वस्तु को प्रागत बाह्य वस्तु से संबंध होने के कारण बाह्य वस्तु पुस्तक तो चित्त का बाह्य वस्तु पुस्तक के साथ संबंध हो गया कैसे हुआ इंद्री प्रणाली से आपके द्वारा चित्त सीधा तो बाहर देख नहीं सकता अगर चित्त सीधा ही बाहर देख ले तो फिर कोई सूर्दास होगा ही नहीं दुनिया <laughs> सभी को दिखेगा आंख बंदो तो भी दिखेगा पर चित्त क्योंकि सीधा नहीं देख पाता इंद्रियों का माध्यम बीच में लेना पड़ता है इसलिए आंख के माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु पुस्तक के साथ संबंध हो जाने से तद विषया इस विषय वाली जो वृत्ति होगी पुस्तक विषय वाली जिस वृत्ति का विषय है पुस्तक विषय वली समन्य विशेष आत्मनो अर्थस्य अर्थ कहते हैं कोस्तक को, पुस्तक, पुस्तक। जिसको हम देखना चांत देख रेस अर्थस्य उस पदार्थ का विशेष है समान्य विशेष आत्मनो सामान्य और विशेष स्वरूप वले पदार्थ का अन्य और विशेषता समानता और विशेषता हर वस्तू मे होती दुनिया की कोई भी वस्तु कुछ न कुछ अंश में किसी दूसरी वस्तु के समान होती है और कुछ न कुछ अंश में उससे भिन्न भी होती है तो विशेष का अर्थ है भिन्नता विशेषता भिन्नता और समानता सिमिलैरिटी उससे मिलता जुलता होना पांच प्राणी खड़े हैं बाहर सड़क पे पांच प्राणी आपने सबको देखा और आपने क्या कहा ये सबकी सब, सब गवें हैं सबकी सब एक ही कैटेगरी की हैं, कैसे पहचाना उनकी समानताओं से सबके सिंग है सबके चार चार पाव है सबकी एक, एक पूछ है और सबका नक्शा डिजाइन सेम है सारे अक्षण एक जैसे है तो आपने सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया सबकी सब, सब गौ तो ये समानताओं के आधार पर आपने पहचाना फिर आपने उन पांचों में थोड़ा भेद भी किया एक छोटी गाय है एक ऊंची गाय है एक बछिया है एक पूरी गाय है एक थोड़ी भूरे रंग की है एक सफेद रंग की है एक काले रंग की है, अब ये भिन्नताएं भी आ गई तो उन पांचों गौओं में समानता भी है और भिन्नता भी है तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु में हर दूसरी वस्तु के साथ कुछ ना कुछ समानता होगी कुछ न कुछ भिन्नता होगी पांच गवे खड़ी है तीन घोड़े खड़े घोड़े सब लाल रंग के भूरे रंग के ब्राउन कलर के या रेड जैसे होते हैं लाल रंग के घोड़े वो सब लाल रंग की और गौ हैं सब सफेद रंग की तो अब देखिए भिन्नता आ गई तीन तो घोड़े हैं और पांच गऊे हैं दोनों की जाति अलग अलग है इसलिए आपने पहचान लिया पर समानता भी है पशु सारे ही पांच गऊ भी पशु है तीन घोड़े भी पशु हैं पशु की समानता से सारे एक जैसे हो गए और छोटी जाति के कारण भिन्न भी हो गई गऊ और घोड़ा इस तरह हर वस्तु के अंदर कुछ न कुछ समानता होती है कुछ न कुछ विशेषता होती है तो हम इंद्रीय प्रणाली से इस पुस्तक को देख रहे हैं और चित्त का इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से संबंध हो गया इस बाह्य वस्तु से पुस्तक से जो पुस्तक समानता और विशेषता वाली है ऐसी वस्तु का विशेष अवधारण प्रदाना वृत्ति जब हमको विशेष अवधारण माने निश्चय इसका सीधा शब्दार्थ है निश्चय जब वस्तु का विशेष निश्चय होता है अच्छी तरह स्पष्ट है कि हाँ ये पुस्तक ही है विशेष निश्चय में ही शब्द आता है ये पुस्तक ही है यदि विशेष निश्चय नहीं हुआ तो आपको संशय रहेगा ये समझ में नहीं आ रहा पुस्तक है या डबल रोटी है या पॉक्स रखा है ये क्या है समझ में नहीं आ रहा जब ऐसी स्थिति हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है पर जब कन्फर्म हो पक्की बात हो हां हाँ पुस्तक ही है और योग दर्शनम ही है और कोई पुस्तक नहीं है सत्यार प्रकाश नहीं है और भाष्य भूमिका नहीं है योग दर्शनम ही है इसका नाम है विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति उस पुस्तक का विशेष ज्ञान हो रहा है ऐसे स्वरूप वाली जो वृत्ति है उसका नाम है प्रत्यक्षम प्रमाण ये है प्रत्यक्ष प्रमाण जिसमें हमारे को इंद्रिय के द्वारा संबंध हो रहा है और वस्तु का पूरा निश्चय हो रहा है बिल्कुल कन्फर्म हो रहा है करेक्ट ज्ञान है भ्रांति कुछ नहीं है संशय कुछ नहीं है पूरा स्पष्ट ज्ञान है यह वस्तु ऐसी ही है इस वृत्ति का नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण बोलिए ठीक है स्पष्ट आगे पढ़ेंगे फलम अविशिष्ट अविशिष्ट पौरुषेय पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध अब देखिए पद्धति समझा रहे हैं कि जीवात्मा को ज्ञान कैसे होता है पहले जीवात्मा आंख खोलेगा फिर सामने देखेगा ये क्या है तो आंख का वस्तु के साथ संबंध जुड़ेगा पुस्तक के साथ ठीक है जब तक पुस्तक के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक पता नहीं चलेगा ये क्या चीज है तो आंख का पुस्तक के साथ संबंध हुआ आंख ने पुस्तक का फोटो खींचा और वो फोटो आंख के माध्यम से चित्त में छप गया तो चित्त का संबंध हो गया जो अब तक पिछली पंक्ति में पढ़ रहे थे हम इंद्रियों के माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु से संबंध हो गया अब वो फोटो यहां से चित्त में छप गई ठीक है अब चित्त में जो फोटो आई है पुस्तक की इसको जीवात्मा देखेगा जैसे आप बैक मेरर में देखते हैं कार चलाते समय पीछे कौन सी गाड़ी आ रही शीशे में देखते हैं पहले फोटो शीशे में छपती है फिर आप उस शीशे को देखते हैं तो शीशे में छपी हुई वस्तु को आप जान लेते हैं पहचान लेते हैं तो चित्त एक शीशा है उसमें आंख के माध्यम से पुस्तक का फोटो आ गया इना छप गया अब जीवात्मा ने उस चित्त में छपी हुई फोटो को देखा तो एक फोटो छपी है चित्त में और इसी का ज्ञान हो रहा जीवात्मा को ये दो चीजें हो गई चित्त भी और आत्मा भी दो चीजें हो गई एक चित्त एक आत्मा तो अब कहते हैं चित्त वृत्ति बोधा ये जो चित्तवृत्ति में जो फोटो छपी है पुस्तक की वो पौरुषेय फिर पुरुष में जाएगा जीवात्मा में जाएगा वो ज्ञान और वो जो पुरुष को जो ज्ञान होगा जीवात्मा को वो वो है उसका नाम फल ये इस वृत्ति का फल है और वो कते अविशिष्टा <स्थास्था> वो समान ही होगा विशेष नहीं होगा अर्थात भिन्न नहीं होगा जे फोटो पुस्तक में, है, चित में।, चित में फोटो छपी है वैसा ही ज्ञान आत्मा कोटो को छपी है वेसा ही ज्ञान आत्मा कोटो छपी हा समने पुस्तक रखी है चित्त मे पुस्तक की फोटो छपी और आत्मा को ज्ञान हो बिल्ली का ॲसा नाही होगा आत्मा को बिल्ली का ज्ञान नहीं होगा वो फोटो का ही ज्ञान होगा फोटो भी फोटो छपी चित्त में तो जीवात्मा को भी यही पता चलेगा कि पुस्तक है ये है फलम अविशिष्टा पौरुष चित्तवृत्ति बोधा पुरुष को प्राप्त होने वाला चित्त वृत्ति का ज्ञान एक समान होगा जैसी वृत्ति वैसा ही ज्ञान होगा उसमें कोई अंतर नहीं ये जो जान जब हम सीखे, उसे भी ये, ये सीखे कर कम्पेयर करेगा तो कि ये ना कन्फर्म करले पुस्तक ठीक आहे अभि बच्चा आहे जि पता हा ठीक आहे हा बच्चोखागे ना बचपन चे बच्चे कोणत्या सिखा देगे पुस्तक हैसो इमेज स्टोर करले जे नेक्स्ट टाइम पुस्तको देखेगा तब व कन्फर्म करलेगा हाँ, हाँ ये तो पुस्तक है मुझे ऐसा ही सिखाया गया था ये पुस्तक ही है ये ब्रेड नहीं है वो, वो उससे कन्फर्म करेगा पहले जो यहां बिठा रखी है फोटो उससे वो कन्फर्म करेगा जब कन्फर्म हो जाएगा तो इसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण यदि कन्फ्यूजन है डाउट है तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है वो, वो भी प्रमाण बन जाएगी हो। हाँ वो भी बनेगी प्रमाण के बहुत सारे हिस्से है बहुत सारे हिस्से मिलकर के वो इस बात को कन्फर्म कर देंगे तो जो जो साधन बनेगा वो प्रमाण बन जाएगा यहां पर एक बात अभी स्पष्ट हो रही, हो रही है ठीक बात तो इस प्रकार से जीवात्मा को वही ज्ञान होगा जो चित्त में उतरा है वो एक समान ही होगा भिन्न नहीं होगा यदि बिल्ली को देखा तो चित्त में बिल्ली का फोटो छपेगा और जीवात्मा को बिल्ली का ज्ञान होगा सेम होगा जो भी होगा सेम होगा आगे बढ़ेंगे बुद्धेह बुद्धे प्रतिसंवेदी प्रतिसंवेदी पुरुषात उपरिष्टात उपादय अब फिर यहां बुद्धि शब्द आया और बुद्धि का अर्थ वही चित्त क्योंकि चित्त का ही प्रसंग चल रहा है तो बुद्धेह प्रति संवेदी चित्त को जानने वाला प्रतिसंवेदन करने वाला जानने वाला देखने वाला वो पुरुष है जीवात्मा है यह बात उपरिष्टात आगे चल करके उपादय उपपादन करेंगे बतलाएंगे समझाएंगे कि चित्त का ज्ञान आत्मा ही करता है आत्मा ही चित्त में उतरी हुई चीजों को देखता है यह बात हम आगे भी बताते रहेंगे यहां भी आप समझ लीजिए तो ये बन गई प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम दिन भर आंख से देखते रहते हैं ये फोटो है ये टेबल है ये टेलीविजन है ये है गमलाय फूल है ये सामने मनुष्य है ये मिठाई है ये दाल रोटी है सब्जी है सारा दिन हम देखते रहते हैं। तो जो जो इंद्रियों से देखते रहते व सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियो से।, से सुनते की अब यो ईश्वर भक्ती का वजन गा रे कोई देशभक्ती का गीत आहा कोमाचार सुन रहे रेडिओ मे सुन रहे हैं, तो ये कान से भी जो हम प्रत्यक्ष ज्ञान करके रहते हैं ये सारा प्रत्यक्ष कहलाएगा इंद्रियों से जो सीधा सीधा ज्ञान करते रहते हैं तो सभी इंद्रियों से हम पांचों प्रकार का पांचों इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं सीधा सीधा वो सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण ठीक है चलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति व्यवहार में उपयोगी हो सड़क पर चलेंगे तो आंख देख के चलेंगे नहीं तो खंडे में गिरेगे व्यवहार में इसका लाभ लेना भोजन खाएंगे तो देखकर खायगे कोण मक्खी मच्छर नाही हो कूडा कचरा नाही हो गंदगी नाही हो साफ सुथरी हो, खाएंगे, तो तर में इसका लाभ लेना प्रत्यक्ष प्रमाण का जब ध्यान उपासना में बैठेंगे तब आंख फाड के नाही देखना है, या क्या कोण आहा कोण जा रहा है, तब नाही देखना तब आख बंद चित वृत्ती निरोधक उस सम्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ती को बंद कर आंख बंद कर बैठ नाही तो आंख खुली रही तो फेर प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ती चलती और ईश्वर तो छूट जाएगा उसका ध्यान तो हो नहीं पाएगा इसलिए ध्यान के समय बंद करना व्यवहार में इसका लाभ लेना अब दूसरा है अनुमान प्रवाह उसकी चर्चा आगे पढ़ेंगे अनुमेय से तुल्य जातीय अनुवृत्तो भिन्न जातीयभ्यो भिन्न व्यावृत्तह, व्यावृत्त संबंधो यह तद विषया सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमान एक होता है अनुमेय पदार्थ जिसका हम अनुमान करेंगे वो जो अनुमेय पदार्थ होता है वो आँख के सामने नहीं होगा आंख के सामने है तो प्रत्यक्ष हो गया जब आख से दिखी रहा है धुआं उठ रहा है दीवार के पीछे धुआं उठ रहा है वो तो आंख से दिखी रहा है तो धुएं का तो प्रत्यक्ष ही हो गया पर धुएं के नीचे क्या है अग्नि वो नहीं दिख रही जो नहीं दिख रही और इस धुएं को देख करके हमको समझ में आ जाएगी कि यहां नीचे आग लगी है। उसका नाम है अनुमेय धुआ का प्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान तो जिसका अनुमान करेंगे वो वस्तु है अनुमेय कहते हैं अनुमेय से उस अनुमेय पदार्थ का अग्नि का तुल्य जातीय अनुवृत्त उसके तुल्य जाती वाले पदार्थों में अग्नि का तुल्य जाती अग्नि चूल्हे में भी अग्नि कारखाना में अग्नि फैक्ट्री में अग्नि रेल के इंजन में अग्नि हवाई जहाज के इंजन में अग्नि हर जगह अग्नि वो सारे तुल्य जाति वाले अग्नि के तुल्य जाति पदार्थ समान जाति वाले अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि अग्नि ये सारे तुल्य जाति वाले पदार्थ उन तुल्य जाति वाले पदार्थों में अनुवृत्त साथ में रहने वाला हर जगह पर वो साथ रहेगा अग्नि अग्नि में हर जगह साथ रहेगा भिन्न जाति ये जो भिन्न जाति वाले हैं अग्नि से भिन्न जाति वाले पानी पानी अग्नि से भिन्न जाति पदार्थ है तो तालाब है नदी है समुद्र है ये सारा का सारा भिन्न जाति वाले पदार्थ है जल अनेक स्थानों पर जो जल है उनसे व्यावृत्त उनसे अलग रहेगा कौन धुआं धुआं अग्नि जहां जहां होगी वहां साथ रहेगा और जहां जहां पानी होगा वहां से दूर रहेगा उससे पृथक रहेगा ऐसा जो संबंध है यह संबंध ऐसा जो संबंध है अर्थात जो संबंधित पदार्थ है अर्थात धुआं तद विषया उसके विषय में सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति अनुमान उसके विषय में जो सामान्य ज्ञान कराने वाली वृत्ति होगी उसका नाम अनुमान है धुआं देखकर आपको सामान्य ज्ञान होगा कि यहां पर आग लगी अब कितनी बड़ी है कितनी लंबी चौड़ी है कैसे रंग की है कितना जलाएगी कितना नुकसान करेगी ये पता नहीं चलेगा इतना पता चल जाएगा कि यहां थोड़ी थोड़ी आग लगेगी तो इसका नाम है अनुमान प्रमाण दोनों <Rapid, Trash Vineos> में अंतर क्या आया प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष अवधारण प्रधाना इसमें सामान्य अवधारण प्रधाना इसमें सामान्य ज्ञान है उसमें विशेष ज्ञान है जब प्रत्यक्ष देख रहे हैं पुस्तक कितनी लंबी चौड़ी है किस कलर की है किस डिजाइन की है कितनी मोटी है क्या नाम है यहां तो हर चीज स्पष्ट है क्लियर है ये विशेष ज्ञान कराने वाली व्यक्ति प्रत्य है प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान में तो मोटा मोटा ज्ञान कुछ आग लगी बस इतना ही अब अगर ये और जानना हो कि कैसी आग है कितनी लंबी चौड़ी है कितना जलाएगी फिर प्रत्यक्ष करो चलो वहां जाओ देखो दीवार के पीछे अपनी आंख से देखो तो सारा स्पष्ट पता चले कितना क्या कुछ है इस तरह से ये सामान्य जीवन कराने वाली वृत्ति अनुमानम अनुमान प्रमाण है उदाहरण देते हैं यथा बोलिए देशांतर, देशांतर प्राप्तेर प्राप्त गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत विंध्यश्च अप्राप्ति अगति एक मोटा सा उदाहरण दिया है मोटी भाषा में जैसे हम कहते हैं आज सुबह साढ़े छह बजे सूर्योदय होगा और शाम को साढ़े सात बजे सूर्यास्त हो जाएगा क्या सूर्योदय होता है नहीं होता फिर भी हम बोलते हैं मोटी भाषा में सूर्योदय बोलते हैं गांव का आदमी भी बोलता है और साइंटिस्ट भी यही बोलता है और न्यूज में भी यही लिखा जाता है सनराइज जबकि सनराइज होता नहीं सन तो एवर राइज है तो हमेशा ही उदय रहता है वो कोई डूबता थोड़ी है फिर भी बोल देते हैं ऐसी भाषा में मोटी भाषा में तो ऐसा ही यहां पर मोटी भाषा में कहा गया है यथा जैसे देशांतर प्राप्त है एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति होने से गतिमत चंद्र तारक चंद्रमा और तारे गतिशील हैं हमने रात को दस बजे चांद को यहां देखा पूर्व दिशा में और सुबह चार बजे यहां पश्चिम में देखा तो हमने क्या सोचा ये जगह बदलता है इसका मतलब चलता है चांद भी चलता है गतिशील है रात को तारे यहां देखे और सुबह चार बजे तारे यहां देखे तो हमने क्या मान लिया ये तारे भी चलते हैं सूरज भी चलता है चांद भी चलता है तारे भी चलते हैं तो देशांतर प्राप्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति होने से दूसरे स्थान पर पहुंच जाने से वहां दिखाई देने से हम ये अनुमान करते हैं इनमें भी गति है कैसे दृष्टान्त है चैत्रवत जैसे चैत्र एक मनुष्य का नाम है सुरेश रमेश दिनेश मनुष्य काम है तो सुरेश चंद्र कोणा बंबई मे देखा दो महिना पहिले और आज दो महिने बाणा मे देखाम सोचा ये सुरेश चलता है मकन की तर स्थिर नाही आहे मकन तो नाही चलता व खायपर येते चलता फिरता है दो महिना पहिले बंबई मे आज पुणा मे चलता फिरता है तो देशांतर प्राप्ति से उसकी गति का अनुमान होता है दूसरा उदाहरण दिया विंध्यश्च अप्राप्ति ही विंध्य पर्वत को हमने सुबह देखा यहां खड़ा था और शाम को भी वहीं खड़ा था और दो महीना पहले भी वहीं था और आज भी वही है और छह महीने बाद भी वही खड़ा रहेगा वो चलता नहीं तो हमने देखा ये हिलता नहीं चलता नहीं इसका मतलब इसमें गति नहीं है हमारा मकान वही खड़ा है छह महीने से वहीं खड़ा है एक साल हो गया तब भी वही खड़ा है दो साल हो गया तब भी वही खड़ा है ये जगह बदलता ही नहीं इसका मतलब इसमें गति नहीं तो ये अनुमान हो गया कि मकान में गति नहीं है पर्वत में गति नहीं है और मनुष्य चलता है उसमें गति है ये अनुमान प्रमाण हो गया तो अनुमान प्रमाण व्यवहार में बहुत अच्छा है बहुत उपयोगी अनुमान से हम बहुत सी बातें जान लेते हैं बहुत से व्यवहार चलते हैं हमारे अरे दादाजी थे या नहीं थे ना, वो तो देखे हादाजी देखलिये प्रत्यक्ष होगे अच्छा दादाजी केादाजी थे या नाही थे, थे। वेखेथे फेर देखो कॅसे जे हनुमान दादाजी कोणकाक्ष पर दादाजी दादाजी वी देखे उका अनुमान हैर उन्के दादा और उनके दादा दसवी पीढी सब अनुमान ॲसे अनुमान से बहुत सी बात जे आप बैठे अपने घर में और घर के बाहर एक गाड़ी आई उसने हॉर्न बजाया तो आप यहीं बैठे बैठे समझ जाएंगे कोई आया हमारे घर में कोई हमको हॉर्न मार रहा है और बुला रहा है उस काम में बाहर आओ फिर उसने हॉर्न तो गाड़ी का बजाया उसके बाद उतर के गाड़ी से हमारे घंटी घंटी बजाई कमरे की घर की डोरवेल वो बजाई तो डोरवेल बजाने से हमने अनुमान लगाया कि कोई हमसे ही मिलने आया तब तक तो शंका भी हो सकती थी कि शायद पड़ोसी के घर आया हो गाड़ी वाला किसी और के घर भी आया हो लेकिन हमारे ही घर की जब घंटी बजे अब तो पक्का वा, पक्की बात होगी कि हमसे ही मिलने आया है, हमारे घर की घंटी बजे उसने, इस प्रकार से हम हनुमान से बहुत सी बातें जानते रहते तो व्यवहार में उपयोगी इसका लाभ उठाएंगे उपासना में बंद उस समय चित्तवृत्ति निरोधक पूरा बंद कर देंगे और व्यवहार में इसका लाभ उठाएंगे अब तीसरा आगम प्रमाण बोलिए आपतेन आपते दृष्टो दृष्टो अनुमित अनुमित अर्थ परत्र, परत्र स्वबोध स्वबोध संक्रांत शब्द आपते आप व्यक्ति के <Coughs> द्वारा आप किसको कहते हैं न्याय शास्त्र में आप्त के तीन लक्षण लिखे आप उसको कहते हैं जिसने किसी वस्तु का स्वरूप ठीक ठीक जाना हो पहली शर्त उसका ज्ञान ठीक होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए जिस वस्तु के बारे में वो बताना चाहता है पहले उसने उसको ठीक ठीक जाना हो दूसरी बात उसमें परोपकार की भावना हो दूसरे को वो उपकार करना चाहता है दूसरे को ज्ञान कराना चाहता है कि जो मैं जानता हूं मेरे ज्ञान से दूसरा भी लाभ उठा ऐसी उसकी भावना हो सेवा परोपकार करके, तीसरी बात वो सत्यवादी हो उसने ठीक से जाना भी बताना भी चाहता है लेकिन बीच में घोटाला कहता है ठीक ठीक नहीं बताता गड़बड़ भी बताता है सत्तर ठीक बताता है तीस गड़बड़ बताता है तो फिर वो आप नहीं माना जाएगा सौ सच बोलेगा वो आपते तो आप ये तीन लक्षण है साक्षात्कृत धर्मा वस्तु को ठीक से जानता हो फिर परोपकारी भावना का हो और फिर सत्यवादी हो सच बोले ऐसे व्यक्ति का नाम आप्त है उसका जो वचन होगा वो जो बात बोलेगा वो होगा आगम प्रमाण ऐसे आप्त का वचन शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण योग दर्शन में इसका नाम आगम प्रमाण है न्याय दर्शन में उसका नाम शब्द प्रमाण दोनों का अर्थ है वो शब्दों से बोला हुआ तो कहते हैं आप तेना किसी आप्त व्यक्ति के द्वारा दृष्टो अनुमितो व अर्थाह अर्थ माने पदार्थ कोई पदार्थ उसने चाहे प्रत्यक्ष से जाना हो चाहे अनुमान से जैसे भी जाना हो पर उसका ज्ञान शुद्ध है जाना उसने ठीक ठीक आप किसी व्यक्ति को ईश्वर के बारे में बताने लगे ठीक है आपने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं फिर भी आप उसको बताते हैं किस आधार पर बताते हैं अनुमान के आधार पर बताते पर आपका ज्ञान ठीक है चाहे आपने अनुमान से ही प्राप्त किया ज्ञान पर आपका ज्ञान ठीक है और आप वो ठीक ज्ञान ही बता रहे हैं उसको सही सही ही बता रहे हैं कोई भ्रांति पैदा नहीं कर रहे हैं। उसको भटका नहीं रखें भी इस प्रकार से आप व्यक्ति ने चाहे प्रत्यक्ष से जाना हो चाहे अनुमान से जाना हो पदार्थ को ठीक ठीक जाना फिर वो व्यक्ति परत्र दूसरे मनुष्य में दूसरे व्यक्ति में स्वोध संक्रांत ये अपने ज्ञान को वहां पहुंचाने के लिए जो उसने ज्ञान प्राप्त किया उसको दूसरे तक पहुंचाना चाहता है ऐसा करने के लिए शब्द उपदेश है वो शब्द के द्वारा उपदेश करता है कि देखो ईश्वर एक ही है और वो सब जगह रहता है जो वस्तु सब जगह रहती है क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यह अनुमान प्रमाण से पता चलता है प्रत्यक्ष से अनुमान से पता चलता है जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल नहीं।, नहीं हो सकती जिसकी शकल होती है वो सब जगह नहीं रह सकता जो सब जगह रहता है उसकी शकल नहीं हो सकती जैसे आकाश सब जगह रहता है उसकी कोई शकल नहीं व्यक्ति की शकल है तो एक समय एक ही जगह रह सकता है या दिल्ली में या लुधियाना में या जम्मू में या बम्बई में या पूना एक समय में एक ही जगह रह सकता है सब जगह नहीं रह सकता इस प्रकार प्रकारे वाताप्त व्यक्ती कहता है ईश्वर एक ही है वो सब जगा रहता है उसकी कोई आकृती शकल नहीं है वो निराकार हैस है, तो उपदेश देता शब्दो चेहते है शब्दा बोलिये तदर्थ विषया वृत्ती श्रोतु हु। श्रोतु आगम आगम अब एक श्रोता है जो उकादेश सुन रहा है। उस श्रोता को शब्दा शब्द सुनने से उस आत्त का शब्द सुनने से तदर्थ विषयावृत्ति उस ईश्वर विषय में उसको वृत्ति उत्पन्न होती है ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भी पता चल गया सुनने वाले को कि हां ईश्वर कैसा होता है ईश्वर एक होता है वो सब जगह रहता है वह निराकार होता है सृष्टि करता है वह सर्वशक्तिमान है न्यायकारी है दयालु है श्रोता को यह सारा ज्ञान हो गया अब जो श्रोता को ये सारा ज्ञान हुआ इसका नाम है आगम ये आगम प्रमाण है अब देखो यहाँ ज्ञान को आगम बता दिया और ज्ञान को प्रमाण बता दिया इसलिए ज्ञान प्रमाण भी है और ज्ञान का साधन भी प्रमाण है दोनों तरह से तो ये श्रोता को जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये आगम प्रमाण है श्रोता के लिए श्रोता के लिए वक्ता तो जानता ही अब वक्ता जो बोल रहा है उसको श्रोता को लाभ हो रहा है इसलिए श्रोता को ज्ञान बढ़ रहा है श्रोता के लिए वो आगम प्रमाण तो इस व्यवहार काल में इस आगम प्रमाण का बहुत सारा लाभ उठाना चाहिए आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं जापान में भूकंप आ गया तो आप तो वह नहीं देख जापान में भूकंप है कि नहीं आपको पता चल गया कि जापान में भूकंप है ठीक है प्रमाण से पता चला ये शब्द प्रमाण अखबार में शब्द प्रमाण लिखा है जापान में भूकंप आया पर हल्का था 3.4, प्वाइंट चार तीव्रता का भूकंप था 3.4, इसलिए को ज्यादा नुकसान नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था और दूसरे अच्छे तैराक ने उसको कूद के बचा लिया आपने अखबार में पढ़ लिया की उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को डूबने से बचा लिया गया आपको पता चल गया आगम प्रमाण शब्द प्रमाण आज सोने का क्या भाव है बिस्किट का दस ग्राम का ये भाव है चांदी का ये भाव है तिलहन का ये भाव है कपास का ये भाव है तिल का ये भाव है सब बता चल गया सारा शब्द प्रमाण फिर वो घुस गए शेयर बाजार में टाटा के शेयर का भाव ये है रिलायंस का ये भाव है बिरला का ये भाव है आदित्य बिरला सीमेंट का ये भाव है सारा शब्द प्रमाण है उसी प्रमाण पे तो सारा व्यापार चलता रोज सारा दिन बिजनेस उसी का तो चलता है तो ये देखो सारा शब्द प्रमाण दिन काम लेते लो व्यवहार इससे लाभ उठाओासना इस तीनो प्रमाण हमारे व्यवहार काल के बह अच्छे उपयोगी है इनको लाभ उठाना चासना मे सबको बंद कर देना च अश्रद्धेथो वक्ता वक्ता न दृष्ट अनुमिता अनुमितार्थ स आगम प्लते तो कहते हैं यस्य शब्दस्य वक्ता जिस शब्द का वक्ता बोलने वाला अश्रद्धेार्थ श्रद्धा योग्य नहीं है वो झूठ बोलता है उस पर विश्वास नहीं कर सकते कई बार परीक्षण कर चुके हैं ये होती बात कुछ और बोलता कुछ है गड़बड़ आदमी कुछ का कुछ बोलता है तो वो वक्ता श्रद्धा योग्य नहीं है ऐसे वक्ता का ऐसे वक्ता ने न दृष्टानुमित था न उसने वस्तु को प्रत्यक्ष से देखा न अनुमान से देखा बस जो मन में आए से बोल देता ऐसे ही बिना ही प्रमाण के बोलता रहता है तो उसकी बात प्रामाणिक नहीं है उसका वचन प्रमाणिक नहीं है स आगम प्लवते उसका जो वचन है आगम वो प्लवते गिर जाता है प्रमाणत्व से गिर जाता है फेल हो जाता है असफल हो जाता है उससे हम सच्चाई को नहीं सीख सकते नहीं समझ सकते क्योंकि वो झूठ बोलता है वो वस्तु को पहले ठीक से जानता ही नहीं ऐसे उल्टा सुलटा बोलता रहता है इसलिए सारी पुस्तक प्रमाणिक नहीं होती उसके वक्ता सारे प्रमाणिक नहीं है वो सत्यवादी नहीं है उनका ज्ञान अशुद्ध है इसलिए हर किताब को नहीं पढ़ना चाहिए हर एक का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए उसमें सत्तर अच्छी बात है तीस मिलावट है कहीं बीस परसेंट मिलावट है कहीं 15% परसेंट मिलावट है इसलिए चाहे जो पुस्तक मत पढ़ो चाहे जो संप्रदाय का प्रवचन मत सुनो एक व्यक्ति ने पूछा जी साहब उसमें 70-80% तो शुद्ध है ना मैंने कहा बिल्कुल शुद्ध है सत्तर अस्सी परसेंट शुद्ध है बीस मिलावट है मैंने पूछा जब आप बाजार में घी खरीदने जाते हैं तब क्या बोलते हैं व्यापारी से भाई अस्सी शुद्ध देना बीस मिलावटी घी देना चलेगा है चलेगा? तो क्या बोलते सो परसेट शुद्ध ची जे तील खरीदे जाते तब नबे परसंट चले दस परसे मिक्स चलेग नाही घी सो शुद्ध चल सो परसे शुद्ध चरम मसाला सौ परसंट शुद्ध चाहिए हल्दी नमक सो परसे शुद्ध च सच्ची विद्या सो परसेट शुद्ध क्यो नाही धर्म सो परसेट शुद्ध क्ये भगवान सो परसेट शुद्ध क्यू नाही व्हो सो परसे शुद्ध होणारे अगर वो 10% मिलावटी तेल आपको नुकसान करेगा बीस परसेंट मलावटी ज्ञान नुकसान नहीं करेगा ज्ञान भी तो 100% शुद्ध होना चाहिए, इसलिए सब पुस्तक में 100% शुद्ध ज्ञान नाही आहे अगदी बाय वलावटी पुस्तक छोडो मलावटी प्रवचन छोडो सो परसेंट शुद्ध ज्ञान चारा कल्याण होगा तो ही बेड़ा पार होगा नहीं तो वो नुकसान करेगा 20 परसेंट मिला होगी ये कहा कि स आगम प्लव उसका आगम प्रमाण फेल हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा गलत होगा हो आगे बढ़िए मूल वक्ता ऋतु ऋतु दृष्टानुवितार्थे दृष्टानुवित निर्विप्लव निर्विप्लव जब मूल वक्ता होने पर सत्यवादी होने पर जिसने मूल रूप से वस्तु को ठीक ठीक जाना है दृष्टानुमित अर्थ है दृष्ट या अनुमित किया है पदार्थ को चाहे प्रत्यक्ष से देखा हो चाहे अनुमान से जाना हो पर ने ठीक ठीक जाना है और वो ठीक ठीक बोल रहा है ऐसी स्थिति में तो निर्विप्लव से अर्थ फिर वो आगम नहीं गिरेगा वो एस्टैब्लिश हो जाएगा वो स्थिर हो जाएगा वो सत्य होगा वो सुख देगा वो उन्नति कराएगा वो लाभदायक होगा इसलिए कोई भी शब्द को प्रामाणिक नहीं मान लेना उसकी परीक्षा की जाएगी ये शब्द ठीक है या गलत है इसका वक्ता ठीक है या गलत है इसका व्यवहार में परिणाम ठीक है या गलत है वो सारी परीक्षा करके तब जाके उसको प्रमाणिक माना जाएगा इस प्रकार से जब उस वक्ता की भी परीक्षा हो जाए और उसके वचनों की भी परीक्षा हो जाए तब वो प्रमाण कोटि में आ जाएगा एक बार उसकी परीक्षा हो गई और वो प्रमाण कोटि में आ गया तो उसके बाद फिर अगले अगले शब्दों पर फिर हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमने परीक्षा कर ली कि यह वक्ता ठीक बोलता है अब आगे की बातें सुनते जाओ और उससे लाभ लेते जाओ ये पुस्तक में ठीक बातें लिखी है इसका वक्ता सत्यवादी है परोपकारी है, है तो इस पुस्तक की बाकी बातें भी ठीक होंगी इस तरह से हम विश्वास करके उस शब्द प्रमाण से लाभ ले सकते तो ये हो गया सूत्र पूरा भाष्य भी पूरा हो गया सूत्रकार क्या हुआ प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रकार के प्रमाण है ये पहली प्रमाण पूरी हुई अगला प्रमाण है अगला वृत्ती है विपर्य सूत्र आठ बोलिये विपर्यो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठम अतद्रूप प्रतिष्ठम विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान झुठा ज्ञान भ्रांती अविद्या अंग्रेजी मे इल्युजन वस्तु कुछ औरती कुछ और है जैसे है तो रस्सी और दिखता है सांस ये भ्रांति है इल्यूजन इसका नाम है मिथ्या ज्ञान ये ज्ञान शुद्ध नहीं इसी को और शब्दों में खोला अतद रूप प्रतिष्ठम इस कार्ठम ये विशेषण है ज्ञानम का विपर्यो मिथ्या ज्ञानम यद मिथ्या ज्ञानम अस्थित तद तद रूप प्रतिष्ठम अस्थित प्रतिष्ठम ज्ञानम तो जो प्रतिष्ठम है वो कौन है ज्ञान तो प्रतिष्ठम का अर्थ है स्थितम यद ज्ञानम स्थितम तत्प्रतिष्ठम ज्ञानम फिर आगे दो शब्द जोड़ देंगे तदरूप तत्म तदरूपम तद किसी वस्तु का जो सही स्वरूप है उसको बोलेंगे तदरूप तदरूप प्रतिष्ठम किसी वस्तु के सही स्वरूप में स्थित ज्ञान उस ज्ञान का नाम हो गया तदरूप प्रतिष्ठम अब शुरू में अजोड़ेंगे तो अर्थ उलट जाएगा अतदरूप प्रतिष्ठम हमारा ज्ञान किसी वस्तु के सही स्वरूप में स्थित नहीं है वस्तु का सही स्वरूप कुछ और है और हमारा ज्ञान कुछ और है दोनों में भेद है अंतर है विरोध है तो इसका नाम है अतद्रूप प्रतिष्ठम बस इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है इसी मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं तो विपर्य वृत्ति का हुआ मिथ्या ज्ञान अविद्या ये दूसरी वर्णाव ये तो व्यवहार में भी नुकसान करती है इसको तो व्यवहार में भी बंद रखना बताया था ना क्लिष्ट को व्यवहार में बंद रखना ये तो क्लेश ही ज्यादा करेगी फायदा तो कम ही करेगी नुकसान ज्यादा करेगी मिथ्या ज्ञान तो इस प्रकार प्रकारे सूत्र अर्थ हु विपर्य मिथ्या ज्ञान विपर्य वृत्ती मिथ्या ज्ञान कोणारा ज्ञान किसी वस्तु के सही स्वरूप में स्थित नहीं है ऐसे मिथ्या ज्ञान का नाय वृत्ती दुसरी हो गे भाष्यम सस्मा नव प्रमाणम नव प्रमाण एक व्यक्तीने पूा की प्रमाण क्यो नाही कल्याण को प्रमाण क्यो नाही मानते प्रमाण की से अलग क्यों कर दिया? उत्तर देता यत य प्रमाण आहे क्योंकि ये प्रमाण से खंडित हो जाती है विपर्य वृत्ति प्रमाण से विरुद्ध है अगेनस्ट हैल उत्सव कॅटेगरी मे आ सती आप घोडे को गाय की कॅटेगरी मे डा सकते नाही डाल सकते ना क्योस स्वरूप अलग है घोड़े का स्वरूप अलग है गाय का स्वरूप अलग है दोनों की जाति अलग है लक्षण अलग है भिन्नता है तो इसलिए उन दोनों को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते तो प्रमाण का स्वरूप अलग है विपर्य का स्वरूप अलग है प्रमाण में तत्व जीवन है शुद्ध जीवन यथार्थ जान है में तो मिथ्या जीवन तो दोनों को एक कैटेगरी में कैसे रख देंगे दोनों विरोधी होने से इसको विपर्य वृत्ति को प्रमाण वृत्ति में नहीं रख सकते इसलिए अलग किया तो प्रमाण से ये खंडित हो जाती है विपरीय वृष्टि क्यों खंडित हो जाती है अगला शब्द पढ़िए भूतार्थ विषयत्वात्षयत् प्रमाण से भू धातु का अर्थ है सत्ता भू सत्तायाम और भूत माने जैसी वस्तु है सत्ता माने है हो ना तो भूतार्थ का मतलब जैसी वस्तु है अर्थ माने वस्तु तो भूत अर्थ मतलब मतलबे हुवा जो जैसी वस्तू है यथार्थ विषयत्वा प्रमाणस प्रमाणस्य यथार्थ विषयत्वा प्रमाण तो यथार्थ विषयवाला विपर्य तो मिथ्या वाला है। तो दोनों एक कैसे हो जायगे दोनों उलटे इलिये विपर्य को प्रमाण कोटी मे नाही रख सकते मिथ्या ज्ञान करता और प्रमाण शुद्ध ज्ञान करता दोन मे अंतर हैलिस अंतर्गत नाही रखा अलग रखा तमाण प्रमाणें। बादनम, बादनम अप्रमाणसे के भाष्यकार की देखो संसार मे ॲसा देखा जाता है दृष्टम की प्रमाण अप्रमाणसे बादनम दृष्टम संसार मे प्रमाण चे अप्रमाण का खंडन या विरोध देखाही जाता दोन आपस मे विरोधी क्या देखा जाता है तद्यथा तद्यथा <कक्षारीण> द्विचंद्र दर्शन <कक्षारीण> द्विचंद्र <सद्विशेना। कक्षारीण> दर्शन सद विषय <सद्विशेना। कक्षारीण> सद विषय एक चंद्र दर्शने न एक चंद्र जैसे कि दो चांद का दिखना असली सत्तात्मक एक चंद्र के दर्शन से खंडित हो जाता है. भारत के करोड़ों व्यक्तियों को एक ही चांद दिखता है और एक व्यक्ति को दो दो चांद दिखते हैं तो अब बताओ दो चांद का दिखना यथार्थ है या, या एक चांद का दिखना यथार्थ है एक चांद का दिखना यथार्थ है और दो का दिखना मिथ्या ज्ञान तो इस यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का विरोध है इसलिए जो मिथ्या ज्ञान है वो खंडित हो जाएगा यथार्थ ज्ञान से प्रमाण से सबको एक चांद दिखता है एक को दो क्यों दिख रहे हैं इसका मतलब उसको गड़बड़ है कुछ आंख में गड़बड़ है रोग है उसके एक जोख याद आ गया सुना दू बीच में फ्रेश हो जाएंगे एक व्यक्ति को ऐसा ही रोग था नेत्र में दो दो दिखते थे तो वो गया डॉक्टर साहब के पास और कहने लगा आंख के डॉक्टर साहब के पास कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे आंख में रोग हो गया मुझे एक एक वस्तु दो दो दिखती है जैसे आप एक डॉक्टर साहब बैठे मुझे दो डॉक्टर दिख, दिख रहे हैं कुछ रोगी ने कहा मुझे दो डॉक्टर दिख रहे हैं जबकि आप एक ही है तो डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम चारो कोमारी डॉक्टर को तुम चारो कोमारी आहे <laughs> तो खैर मजाक था जोक की बात थी, वैसे चार तो दिखे नहीं सकते दो ही दिख सकते हैं अधिक सेधिक चार तो तर भी नहीं, मजाक केले बना दिया तो जैसे दो दिखना एक होते हुए दो दिखना ये भ्रांति है ये अविद्या है तो वो उसको प्रमाण कोटि में नहीं माना जाएगा बल्कि उसको रोग माना जाएगा दो चांद दिखने वाले को और उसका इलाज कराएंगे भाई तुम अपना इलाज करो तुम्हें एक चांद दो दिखता है इस प्रकार से ये प्रमाण कोटि से बाहर है इसलिए इसको इसमें नहीं गिना अलग गिना ये अलग वृत्ति है विपर्य इसके बारे में थोड़ा सा विवरण और देते हैं आगे पढ़िय स एम पंच परवा पंच पर्वा भवती अविद्या भवती अविद्या ये अविद्या पांच भागों वाली है पर मन विभाग पर विभाग इस अविद्या के पांच भाग है पांच प्रकार की है उनके नाम पढ़ेंगे आगे अविद्या अस्मिता अस्मिता राग राग द्वेश द्वेश अभिनिवेशा अभिनिवेशा क्लेषाह इति ये पांच उनके विभाग हैं अविद्या के ही रूप हैं सारे ठीक है उनके नाम है अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं इस योग दर्शन में आगे इनकी चर्चा आएगी तो ये सब अविद्या अविद्या और अविद्या का ही रूप ये सब अविद्या का ही परिवार है जैसे एक परिवार के सदस्य होते हैं सारे बाप बेटा बेटी सब भाई बहन होते हैं ये सारे अविद्या का परिवार है फिर कहते हैं एते एवे एवं स्व संज्ञा भी स्व संज्ञा तमो, तमो मोहो, मोहो महामोह, महामोह तामिश्रामिश अंधतामिश्रामिश अब इन्हीं पांचों के दूसरे और पर्यायवाची नाम भी है इन्हीं के दूसरे नाम और भी प्रचलित है जैसे एक वायु शब्द है तो वायु भी कहते हैं पवन भी कहते हैं समीर भी कहते हैं और उर्दू में हवा भी कह देते अब है तो एक ही चीज उसके दूसरे दूसरे नाम रखे हुए वायु पवन समीर इसी तरह से जो अविद्या है इसका दूसरा नाम है तमह एते एवं स्व संज्ञा यही के यही पांच क्लेश अपने अपने भिन्न नामों से भी कहे जाते हैं उनके दूसरे नाम ये है अविद्या का नाम है तमह हम मंत्र में बोलते हैं ओम तमसो महा ज्योतिर्गम तमह अविद्या ये अविद्या का ही दूसरा नाम है तमह हमको तमह से ज्योति की ओर ले चलो अविद्या से विद्या की ओर ले चलो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो मूर्खता से विद्वत्ता की ओर ले चलो इस तरह से तमह अविद्या का ही दूसरा नाम फिर अविद्या के बाद दूसरा क्रम किसका है अस्मिता Asmi का तो इसके क्रमश देखिये दूसरा शब्द है मोह तो अस्मिता का दूसरा नाम मोह है किसी और प्रसंग में अविद्या का नाम भी मोह है हां, मोह शब्द इस केल आता है, उसके लिए भी आता कै जगा परता वब्द शब्द, शब्द भाषा विज्ञान है किती वस्तू केब्द प्रयोग किया होते हा बस और ऋषिओ प्रयोग किया प्रमाणिक हैलिंग प्रमाण से हम उस शब्द को अर्थ मे प्रयोग कर सकतेस प्रस्तुत प्रसंग मे इन पाच क्लोशो के भिन्न भिन्न नम बै अविद्या काम हुं तमह अस्मिता का नाम मोह फिर है राग राग का नाम महामोह ये महामोह फिर चौथा है द्वेश इसका नाम है तामिश्र और पांचवा अभिनिवेश इसका नाम है अंध इस तरह के इनके अपने अपने दूसरे पांच नाम भी हैं इति, इस प्रकार से आगे पढ़िए चित्तमल चित प्रसंग प्रसंग अविधास्यंते तो ये पांच क्लेश जब चित्त के मलों का प्रसंग आएगा तब उस प्रसंग में कहे जाएंगे दूसरे बाद में इनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे चित्त के मल जब बतलाए जाएंगे तब बताएंगे अविद्या क्या है अस्मिता क्या है राग क्या है द्वेश क्या है विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे यहाँ मोटे तौर पर अविद्या को विपर्य वृत्ति समझ लें मिथ्या ज्ञान जब तक ये मिथ्या ज्ञान जीवित है हमारे अंदर समाधि नहीं लगेगी चित्तवृत्ति निरोध हो या तब समाधि शुरू होगी अब अविध्या को उखाड़ना कितना कठिन इसलिए समाधि कठिन है योग कठिन है ऊंचा स्तर चाहिए ऊंचा ज्ञान उज्जान चाहिए शुद्ध ज्ञान चाहिए तब जाके तत्व ज्ञान होगा वैराग्य होगा फिर वैराग्य से समाधि होगी कोई बात नहीं कठिन है तो क्या हुआ करेंगे कठिन मानकर अर्थ क्या बोला अभिनिवेश इसका अर्थ है मृत्यु का भय मृत्यु का हाँ मरने से डर लगता है ना इसका नाम है अभिनिवेश ये मृत्यु से जो डर लगता है इसको अभिनिवेश कहते हैं ठीक है तो कठिन तो है इन वृत्तियों को समझना रोकना दूर करना अविद्या को समझना दूर करना कठिन है पर कठिन मानकर छोड़ नहीं देना और भी बहुत सारे कठीण काम वी हम कर मकन बनाना सरल है कठीण फिरटेन बनना कठीण हैसो मेन्टेन करल है कठीण कठीण बच्चे पालना सरल है कठीण हा पसीना आच्चे पळणार मक बनना कठीण है पैसे कमना कठीण है बच्चे पलना कठीण है और कम्प्यूटर बनाना कठीण है रॉकेट बनाना कठीण है सैटेलाइट बनाना कठीण है मोबाईल फोन बनाना कठीण है, फिर मनकर छोड तो नाही द्या सम कर, कर कठीण आहे फिर वो भीम निभा रे <laughs> फिर छोडा तर नाही ना कठीण कह करतेस काम कोरभी कितनाठिन हो करते मेहनत करते क्यकिम जसे बिना हमारा गुजारा नाही इसके बिना हम ठीक से नहीं जी पाएंगे इसलिए यह मजबूरी है करना ही पड़ेगा जैसे धन कमाना हमारी मजबूरी है तो कितना भी कठिन हो करेंगे मकान बनाना मजबूरी है उसके बिना जीना मुश्किल है तो वो कितना भी कठिन हो करेंगे ऐसे ही योगाभ्यास भी कठिन है जितना भी कठिन हो करेंगे इसके बिना गुजारा नहीं अगर आप ये नहीं करेंगे तो वृत्ति सारूपियों में जरा तरह अटैक आएगा भाय मॅ मर मैं लूट गया, मैं मॅ हो गया, मेरा पचास लाख चला गया, मेरा पाच करोड चला गया. फिर उसको फेर अटेकायगेगा मरेगा अगर उस आपत्ती से बचना हो तो करो सच्चा सच्चाई का सामना करो जो सत्य हैसे संघर्ष करणार घबरांना नाही भागना नाही मैदान छोड के मी तो मारे जायगे सर्वाईवल ऑफ द दा फिटेस्ट दारुन का सिद्धांत हडो संघर्षी जीवन है जो लढेगा व जीतेगा जो जीतेगा वो जिएगा और जो लड़ेगा नहीं घबरा के भागेगा वो मजबूत चीज उसको अटैक करेगी और मार डालेगी वो खत्म हो जाएगा इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो संघर्ष करना जरूरी है इन कठिन बातों से भी संघर्ष करेंगे और इन वृत्तियों को रोकेंगे हमारे गुरु कहते थे ये लड़ाई तो चालू है या तो तुम इन को मारो नहीं तो ये तुम्हें मारेंगे आपने ढीला छोड़ दिया तो ये तुम्हारी पिटाई करेंगे अब बो पीठना अच्छा या पिटना अच्छा पिटो इन इनसे लडो, इनसे संघर्ष करो अविद्या से, राग से द से, से लोभ जितणे इन लढो घबरांना हिमत बनव कहताय मलिलुल करो एक दूसरे का सहयोग लो अश्मनवती रियते वो रियते संभम संसार एक चिकने पत्थरो की नदी है बडे बडे फिसलने वाले चिकने पत्थर है। और नदी का प्रवाह बहुत तेज है और हम अकेले अकेले जाएंगे तो भाव हमको ले जाएगा के पत्थर में पाव घिसल जाएगा पानी घसीट के ले जाएगा डूब डब जाएंगे इसलिए क्या करो सारे इकट्ठे मिल करके हाथ पकड़ो और एक दूसरे को सहारा देते हुए नदी पार कर जाओ इसलिए मिलजुल करके संगठन से चलना चाहिए और अपना समस्याओं को पार करना चाहिए अगला सूत्र नौवा बोलिए शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान अनुपाती अनुपाति वस्तु शून्यो वस्तु शून्यो विकल्प विकल्प ये विकल्प वृत्ति तीसरी कहते हैं शब्द ज्ञान अनुपाती शब्द के ज्ञान का अनुसरण करने वाली शब्द ज्ञान के आधार पर उत्पन्न होने वाली वृत्ति वस्तुशून्यो वस्तु उसमें होती नहीं वस्तु होती नाही कल्पना मास्तु है वस्तु नहीं, शब्द सुनेंगे, शब्द का ज्ञान होगा उस आधार पर मन में एक वृत्ति उत्पन्न होगी और वो कल्पना रूप होगी उसका नम विकल्प वृत्ती वेसी वस्तू न होती जैसे आप बंबई से बैठे रेलगाडी मे रेलगाडी पहच गे पुन स्टेशन आपण का चलो भी उतरू पुन आुन आजात फिर बोलते पुन्हा आग खी स्टेशन आग पिंपरी स्टेशन आय चलो उतरू न खडकी आता पिंपरी ना आता नाणा आता कोण नाही आता बोलते सब येई चलो उतरू पुन्हा आडकी आगा फा वस्तु शून्य वस्तु शून्य है बस शब्द सुनते औरसे कल्पना करले हा भाई जहा पहचना था पंच गे समजते तो ठीकही की हमको यहा पहचना था यहा पहच गे पर शब्द कुठ और बोलते जैसा शब्द बोलते हैं वास्तविकता ऐसी नहीं है पूना नहीं आया चलकर हम पहुंचे फिर भी बोलते ये हैं कि पूना आ गया तो ऐसे बहुत सारे व्यवहार हैं हमारे इस विकल्प वृत्ति से हमारे व्यवहार चलते रहते हैं उसमें बाधा नहीं आती लेकिन वो है कल्पना वास्तविकता नहीं है वास्तविकता हो तो प्रमाण वृत्ति भ्रांति हो तो विपर्य वृत्ति अब यह भ्रांति भी नहीं और वास्तविकता भी नहीं ये कल्पना है इसलिए तीसरी वृत्ति उन दोनों से अलग कैटेगरी विकल्प विकल्प ना मात्र भाष्य पढ़ेंगे स न प्रमाण उपारोही प्रमाण उपारोही न विपर्य विपर्य उपारोही चारोही सकार्थ विकल्प वो जो विकल्प वृत्ति है वो न तो प्रमाण के अंतर्गत आती है उपारोही अंतर्गत न तो प्रमाण की कैटेगरी के अंतर्गत आती है और न विपर्याय उपारोगी न विपर्याय में आती है क्योंकि अंतर मैंने बताई दिया प्रमाण में शुद्ध ज्ञान है विपर्याय में मिथ्या ज्ञान और इसमें वस्तु ही गायब ही नहीं है उसमें वस्तु तो थी वस्तु तो थी ना यहां तो वस्तु ही गायब इसलिए इन दोनों के अंतर्गत नहीं आती यहां तो कल्पना ही कल्पना है केवल इस प्रकार से ये दोनों वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आती विकल्प पढ़ेंगे आगे वस्तु शून्यून्य शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान महात्म्य महात्म्य निबंधनों निबंधनो व्यवहारो दृश्यते वस्तु शून्य होने पर भी वस्तु न होने पर भी शब्द के ज्ञान की महत्ता के कारण से निबंधन वाने कारण शब्द ज्ञान का एक महात्म्य है, उसका महत्ता है, उसका मूल्य है शब्द का ज्ञान होता है, उससे कुछ प्रभाव पडता हमारे उपर कारण से व्यवहार देखा जे बे पूना आलो उतरव अब यहा बंबई जायगे तो कहंगलो घाटको पर्या उतरव अदर आगा उतरव शब्द ज्ञान आहे और व्यवहार भी चल, रहा है, चल रहा है। ठीक चल एक आदमी साहेब येते आपूटी कब लाय साहेब परसोही खरीदे अच्छा येते सोने की है या पीतल की हा क्योंकि अंगूठी सोने की होती है सोना की अंगूठी सो अंगूठी होती है सोने की अंगूठी नहीं होती पर बोलते ये सोने की है या पीतल की सोने की अंगूठी नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि यहाँ जो षी विभक्ति का प्रयोग है सोने की अंगूठी तो की शब्द ष्ठी विभक्ति का है ष्ठी विभक्ति होती है संबंध में और संबंध होता है दो चीजों में जैसे मोहन की गाय एक मोहन और एक गाय दो चहा की शब्द का प्रयोग आय रिलेशन है संबंध होहन एक, एक गाय दोन संबंध होहन की गाय सोहन का घर एक सोहन और एक घर दो च हुई तो यहां मोहन की गाय सोहन का घर यहा तो शषी विभक्ती ठीक पर जबे सोने की अंगूटी सोना और अंगूटी दो अलग अलग चिज है सोना हा सोनाही गोल गोल कर अंगूटी बन गा सोने कोही गोल गोल करके अंगूटी बनायी गई या दोन है एकही वस्तू आहे फिर श्रेष्ठी विभक्ती का प्रयोग हो विकल्प वृत्ती हस्तु शून्य ॲसी वास्तविकता नाही है हा सोहन की अंगूटी बोल सकते सोहन उसका मालिक हंगूटी एक अलग सोहन अलग दो च अलग अलग इन दोन मे रिलेशन हो सकता है ये अंगूठी सोहन की है या मोहन की है या राम की है या दिनेश की है वो बात तो ठीक है पर सोने की अंगूठी तो नहीं और फिर भी बोला यही जाता है सोने की अंगूठी इस प्रकार से ये वस्तु शून्य वस्तु न होते हुए भी शब्द ज्ञान की महत्ता के कारण से व्यवहार देखा जाता है व्यवहार चलता है तो ये मैंने मोटा उदाहरण दिया आपको अब ये दूसरा उदाहरण देते है शास्त्रीय बोलिए तद्य था चैतन्यम चैतन्य स्वरूप स्वरूप तद्यथा जैसे की चैतन्यम पुरुष स्वरूपम असती पुरुष से स्वरूप किंम जीवात्मा का स्वरूप क्या है बे उत्तर द्या चैतन्यम चैतनता ही उसका स्वरूप है पुरुषी लगाई पुरुष पुरुष का स्वरूप क्या है स्वरूप चैतन्यम च जीवात्मा का स्वरूप हैतनता अब यहा लगाई और श्रष्टी होती संबंध मे संबंध होता है दो चीजो मे क्या पुरुष और चेतनता दो अलग अलग चिजे फिर विकल्प नाही आहे फेरभी स्रष्ठी विकल्प व्याख्या मे आगी कहते है यदा चितिरेव यदा चितिरेव पुषदा व्यपदिश्यख्याकार कदा चितिरेव पुरुष जग च काही नाुष है, का है कोण दो अलग अलग चिज नाही अलग हो पुरुष अलग हो ऐसा तो है नाही उशी चेतना काही ना पुरुष हैर आपण अत्र व्यपदिश्यते अत्रथने किम केन भिन्नम व्यपदृष्य थे किसको किससे अलग बता रहे हो जब दो अलग अलग चीज तो है ही नहीं पुरुष से स्वरूपम चैतन्यम पुरुष का स्वरूप चेतना है तो चेतना पुरुष से अलग तो है ही नहीं फिर किसको किससे अलग बता रहे हो अर्थात आप गलत बता रहे हो वो कल्पना है वो विकल्प वृत्ति है यथार्थ कथन नहीं है ये एक वृत्ति हुई भिन्न प्रकार की जबकि वृत्ति यथार्थ कथन में भी होती है उसका उदाहरण आगे दे रहे हैं भवती चवती व्यपदेशे व्यपदेशे वृत्ति व्यपदेशे यथार्थ कथन में जब सही कथन होता है षष्ठी विभक्ति का असली कथन तब भी एक वृत्ति बनती है जैसे कि यथा, यथा। चैत्र गौ रीति गौ रीति ये है व्यपदेश यथार्थ कथन एक चैत्र और एक गौ यहां दो व्यक्ति दो वस्तु है तो हम कहते हैं चैत्र की गौ यहां भी एक वृत्ति बनती है यहां है प्रमाण वृत्ति और चैतन्यम पुरुषों से ये है विकल्प वृत्ति यहाँ दो वस्तु है ही नहीं इस प्रकार से भले ही चैत्र से गौ में यथार्थ कथन में भी वृत्ति होती है परंतु यहाँ वो स्थिति नहीं है इसलिए यहाँ विकल्प वृत्ति मानी जाएगी और ये प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं विपर्य के अंतर्गत भी नहीं दोनों से अलग चीज तथा इसी प्रकार से तथा वस्तु प्रतिषिधि वस्तुधर्मा निष्क्रिय इति तो जैसा ये उदाहरण था चैतन्यम पुरुष से स्वरूपम विकल्प वृत्ति का कल्पना है उससे अलग चीज नहीं इसी तरह से तथा वैसे ही विकल्प वृत्ति के कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं अगला उदाहरण है प्रतिषिध वस्तु धर्म किसी वस्तु के धर्मों का जब प्रतिषेध किया जाता है निषेध किया जाता है विरोध किया जाता है तो वहां ऐसे स्थलों पर भी विकल्प का प्रयोग होता है जैसे कि उदाहरण है निष्क्रिय पुरुष पुरूष निष्क्रिय क्रियाहीन पुरुष क्रिया से हीन है क्रिया से रहित है अब यहां पर जब किसी वस्तु की परिभाषा की जाती है तो उसके कुछ पॉजिटिव धर्म बताए जाते हैं ईश्वर कैसा है सर्वशक्तिवान ईश्वर कैसा है न्यायकारी तो न्याय करना एक पॉजिटिव चीज है पॉजिटिव गुण जिसका उसमें अस्तित्व है सर्वशक्तिमान तो सर्वशक्ति एक उसका विशेष गुण है जिसकी उसमें सत्ता है इन शब्दों से ईश्वर का स्वरूप बताया जाता है ईश्वर आनंद स्वरूप है ईश्वर न्यायकारी है ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर सृष्टि करता है तो इन शब्दों को सुनकर व्यक्ति क्या सोचता है कि न्याय करना सृष्टि बनाना ये गुण ईश्वर में है अब इसी तरह से पुरुष का स्वरूप बताने लगे जीवात्मा का तो पूछा जीवात्मा कैसा है बोला वो निष्क्रिय तो कोई समझेगा क्रियाहीनता भी कोई गुण है जो इसमें रहता है जैसे न्याय करना एक पॉजिटिव है गुण वो ईश्वर में रहता है तो क्रिया रहितता ये भी एक पॉजिटिव गुण होगा जो जीव में रहता होगा आनंद की तरह न्याय की तरह ज्ञान की तरह कोई ऐसी जब कल्पना करेगा तो वो विकल्प वृत्ति होगी जबकि यहां तो क्रिया की हीनता बताई गई है एक गुण का एबसेंस बताया गया है अभाव बताया गया और उस अभाव को ही वो एक सत्तात्मक मान लेगा बस ये विकल्प वृत्ति हो गई तो वैसी वस्तु न होते हुए भी वैसी मान लेना निष्क्रियता मतलब क्रिया का न होते हुए भी क्रिया मान लेना गुण का न होते हुए भी गुण का मान लेना ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण होगा अंधेरा हाँ अंधेरे का भी कोई अस्तित्व मान ले की अंधेरा भी एक सत्तात्मक चीज है तो ये विकल्प वृत्ति है जबकि अंधेरा कोई सत्तात्मक चीज नहीं है वो तो प्रकाश का अभाव है तो अभाव को कोई भाव माने तो ये गलत बात है ये कल्पना है ये विकल्प वृत्ति मानी जाएगी हाँ वो भ्रांति है वो भ्रांति है वो वो विपर्य में जाएगा क्योंकि पानी तो होता है पानी तो होता है हमको वहां पानी दिख रहा है जहाँ नहीं है जबकि वास्तव में पानी होता है वास्तव में सांप तो होता ही पर हमको रस्ती में दिख रहा है उसको हम विकल्प नहीं मानते उसको भ्रांती मानते रस्ती भी होती है भी होता है सापन होते है। पर अब हमको जहा साप दिखरा होते दिख रहा है हैर विपर्य हैर यहाता नाही यो होता अस्तित्व ही नाही वस्तित्व तो था गल दिख रहा इतनी बाब ती दोन की समारे का जहा वस्तु होते हु गलत दिख रही भ्रांति है वो विपर्य है वो अविद्या है मिथ्या ज्ञान जहां वस्तु है ही नहीं और फिर भी हम मान रहे हैं, वो कल्पना है बस जो कल्पना है वो विकल्प ये विपर्य और विकल्प का भेद हुआ तो ऐसे ही और उदाहरण दे रहे हैं संस्कृत में बोलते हैं धातु अंग्रेजी में वर्भ हिंदी में क्रिया कुछ शब्द होते हैं जिनसे हम क्रियाओं का उल्लेख करते हैं जैसे हंसती हंसता है खादती खाता है पठती पढ़ता है धावती दौड़ता है ये हो गई क्रिया शब्द इनसे क्रियाओं का बोध होता है मोशन का एक्शन का इसको क्रिया शब्द बोलते है। पर एक क्रिया शब्द ऐसा है जिसमें क्रिया का अभाव होता है जैसे रुकना चलना तो ठीक है चलने में तो गति है और एक व्यक्ति ने कहा भाई वो चलते चलते रुक गया तो रुकना ये भी तो वर्व है ना टू स्टॉप स्टॉप भी एक वर्व है और जबकि धातु का अर्थ होता क्रिया और यहां तो क्रिया का अभाव हो है यहां तो रुक गया क्रिया खत्म हो गई तो भी उसको क्रियापद से कहना यह विकल्प क्रिया न होते हुए भी क्रिया शब्द से कहना यह विकल्प है तो उसका उदाहरण दिया तिष्ठती व्यक्ति चलते चलते रुकता है तो रुकता है को, को कोई क्रिया माने पॉजिटिव क्रिया तो वो विकल्प वृत्ति है वो वास्तविकता नहीं है बाण स्था एक तीर हमने छोड़ दिया और तीर चल रहा है अब वो दीवार पे जाके टकरेगा और फिर रुक जाएगा तीर रुक जाएगा ये विकल्प वृत्ति है रुकना कोई क्रिया नहीं है फिर भी हम उसको क्रिया शब्द से कह रहे और अस्थिता तीर दीवार से टकरा के रुक गया अब रुक गया ये वर्भ से बोल रहे हम क्रिया शब्द जब की वया नाही हा क्रिया का अभाव हैसे ॲसे स्थानो परत विकल्प वृत्ती समजणी चंतु इनसे व्यवहार हो्यवहार चल जायगा वेग स्वीकार कर रखा हा की इसकोस इस मान लगे जे रोजही बोलते हैं, सोने की अंगुठी बंबई आगा पूना आसे ॲसे सारा दिन बोलते व्यवहार चलता राहता उमे कोण समस्या नाही आहे बोलये जो आ... स्वरूप शुद्ध प्रश्न कॅस होते व्यवहार केली दो कर बोलनाही पडेगा हा व्यवहार केली एक वस्तू को करेगा पड़े मजबूरी है, ईश्वर में आनंद हैश्वर हा ईश्वर मे आनंद हैश्वर का आनंद है, आनंद है, का आनंद है। ये बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, जबकि की वास्तविकता ऐसी नहीं है हमारी भाषा की कमजोरी है कमी है न्यूनारी मजबुरी है जबत उसको दो करके नहीं बोलेंगे आदमी समझ ही नहीं पाएगा एक बच्चे ने छोटे बच्चे ने पूछा जी अग्नि किसको कहते हैं हमको समझाओ अब आप कैसे समझाएंगे अग्नि किसको कहते हैं अग्नि उसको कहते हैं जिसमे गर्मी होती है क्या गर्मी अग्नि से कोई अलग चीज है गर्मी और अग्नि अलग अलग नहीं फिर भी बोलने के लिए भाषा में ऐसे ही बोलना पड़ेगा गर्मी अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी होती है जिसमें प्रकाश होता है जो कपड़े जला देती है जो लकड़ी कबो लकड़ी आदि को जला देती है उसको अग्नि कहते हैं अब बोलने के स्टाइल में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मी उससे अलग चीज है प्रकाश उससे अलग चीज है वास्तव में अलग नहीं है पर मजबूरी क्या करें और कोई ढंग ही नहीं है समझाने का इसलिए मजबूर होकर हमने ये स्वीकार कर लिया पर है ये विकल्प तो भाषा व्यवहार में चल जाएगा पर जब हम ध्यान उपासना में बैठेंगे तो हमें ये समझना होगा कि दो अलग अलग नहीं है हम कहेंगे ईश्वर में आनंद है तो हमें यह समझना होगा ईश्वर ही आनंद स्वरूप है आनंद ईश्वर का ही स्वरूप है आनंद ईश्वर से अलग नहीं है जैसे पेन मेरी जेब में है यहां तो पैन और जेब दो अलग अलग चीज है पेन जेब में है यह तो दो ठीक है पर आनंद ईश्वर में है पेन की तरह मान ले तो गड़बड़ पेन और जेब तो दो अलग अलग चीजें हैं आनंद और ईश्वर दो अलग अलग चीजें नहीं है फिर भी कोई ऐसा माने ईश्वर में आनंद है और वो आनंद ईश्वर से अलग चीज है तो फिर यह विकल्प वृत्ति होगी तो वहां हमको रोकना है ध्यान उपासना में इस विकल्प को रोकना है कि ईश्वर ही आनंद स्वरूप है ईश्वर में आनंद नहीं है ईश्वर ही ज्ञान स्वरूप है ईश्वर में कोई अलग ज्ञान नहीं है वो ज्ञान का ही नाम ईश्वर पर यदि हम ये बोलते हैं कि ज्ञान ही ईश्वर है आनंद ही ईश्वर है तो समझने में बड़ी समस्या आती है हम क्लियरली नहीं समझ पाएंगे इसलिए समझने की स्पष्टता के लिए हम दो करके बोलते हैं और फिर व्यवहार में हमको एक ही मानना होगा अग्नि और गर्मी एक ही वस्तु है आनंद और ईश्वर एक ही वस्तु है अंदर से यही समझना और स्वीकार करना पड़ेगा तब यह विपरीय वृत्ति रुकेगी ये रुकेगी रुके तो फिर समाधि लगेगी योग चित्त वृत्ति निरोध इसकी आगे थोड़ी सी और व्याख्या है पढ़ते हैं गति निवृत्त हो गति निवृत्त हो धातु अर्थमात्र अर्थ गम्यतेम्यते तो जैसे पिछले उदाहरण दिए थे तिष्ठती स्थाती स्थिति इन तीनों में स्था धातु का प्रयोग तिष्टति स्था धातु है और स्थास्यति स्थित तो स्था गति निवृत्त धातु है स्था इसका अर्थ है गति की निवृत्ति होना तो कहते हैं गति गति निवृत्त होने पर भी गति समाप्त हो जाने पर भी बाण में गति थी वो समाप्त हो गई हमने कहा बाण रुक गया तो गति निवृत्ति होने पर भी इस क्रिया शब्द से केवल धातु अर्थ मात्र जाना जाता है जबकि वहां क्रिया कुछ नहीं कि रुक गया बस ये एक स्थिति हमारी समझ में आ जाती है जबकि यहां गति कुछ नहीं है गति का अभाव है तो इस तरह से वहां विकल्प समझना चाहिए इसी तरह से एक और उदाहरण देते हैं अगला पढ़िए तथा, तथा अनुत्पत्ति धर्म अनुत्पत्ति धर्म पुरुष उत्पत्ति धर्म से उत्पत्ति धर्म अभाव अवगम्य न पुरुषान्वयी न पुरुषावयी धर्म किसी ने पूछा भाई आत्मा कैसा है उसने कहा आत्मा जन्म नहीं लेता आत्मा कभी जन्म नहीं लेता आत्मा अनादिये अन आदि आदि का निषेध अन उत्पत्ति धर्म वाला उत्पत्ति इसमें नहीं है तो उत्पत्ति एक पॉजिटिव धर्म है एक सकारात्मक चीज है जबकि जीवात्मा में इसका निषेध कर रहा है कि जीवात्मा पैदा नहीं होता शरीर पैदा होता है मकान बनता है रेलगाड़ी बनती है जीवात्मा नहीं बनता ईश्वर कभी पैदा नहीं होता वो सदा से है तो अनुत्पत्ति धर्म वाला पुरुष है ऐसा किसी ने कहा तो किसी ने कल्पना कर ली अच्छा जैसे ज्ञान एक धर्म होता है इच्छा एक धर्म होता है तो अनुत्पत्ति भी कोई धर्म होगा इसमें <laughs> उसको भी नेगेटिव को पॉजिटिव मान लिया इस प्रकार से उत्पत्ति धर्म अभाव मात्रम अवगम्यते, थे धर्मा शब्द बोलने से उत्पत्ति धर्म का अभाव जाना जाता है कि इसमें उत्पत्ति नहीं है जीवात्मा जैसे कि मकान में उत्पत्ति है जैसे कि शरीर में उत्पत्ति धर्म है ऐसा उत्पत्ति धर्म जीवात्मा में नहीं है न कि न पुरुषान्वयी धर्म जैसे इच्छा एक सत्तात्मक धर्म है पुरुष के अन्वित है पुरुष के अंदर रहता है द्वेष प्रयत्न ज्ञान आदि जो अन्वित है धर्म उसके साथ रहने वाले पॉजिटिव तो अनुत्पत्ति धर्म पॉजिटिव नहीं है फिर भी कोई मान ले तो वो विकल्प होगा ये विकल्प का उदाहरण दिया तस्माद विकल्पित विकल्पित सधर्म सैन च अस्थि व्यवहार फिर भी व्यक्ति उस धर्म की उसमें कल्पना कर लेता है कि अनुत्पत्ति नाम का भी कोई पॉजिटिव धर्म होगा इच्छा आदि की तरह से जो जीवात्मा में रहता है इस तरह से वो कल्पित कर लेता है तो है वो विकल्प फिर भी चलो उससे व्यवहार तो चलता ही रहता है हम समझ तो लेते हैं की आत्मा अमर है आत्मा अजर है वो बुढा नहीं होता वो मता नहीं कभी पैदा नहीं होता अनादी है अनुत्पत्ती वासा हमारा व्यवहार तर चलही जाता व्यवहार भले ही चल जाय परिक ठीक की वास्तव मे स्थिती ॲसी नाही है ना वेसी स्थिती होते हा वैसी मानली जातीय कल्पना सेसका नम विपर्य विकल्प वृत्ती तर तीसरी वृत्ती हाको भी हटाना आहे व्यवहार मे काम कि उपासना मे रोकना है चित्त वृत्ती निरोध ठीक है विराम देवे